कृपया सभी लोग शांति बनाने में सहयोग करें फिर सुखम आसनम पहला कर्तव्य है अपने आसन को बना ले और अपनी आँखों को कोमलता से बंद कर लें गहरा स्वास लेकर के गहरा श्वास छोड़ना है ऐसी भावना बनाते हैं सत्य कल्पना, हमारा शरीर हम सभी लोग और पूरा विश्व ब्रह्मांड सच्चिदानंद परमात्मा में डूबा हुआ है हम सभी आनंद में डूबे हुए हैं बस हम उसको जान नहीं पा रहे हैं क्योंकि हम पात्र नहीं बने हुए हैं अब तीन बार परमात्मा के ओम नाम का प्रयोग करेंगे एक बार हम बोलेंगे वाणी से वाचनी, दूसरी बार बिना ध्वनि के उपांशु रूप में हम ओम बोलेंगे और तीसरी बार मन में बड़ी श्रद्धा से मन में भावना होगी परमात्मा सच्चिदानंद वो हमारे अनादि माता पिता और गुरु हैं हम सबका निरंतर पालन पोषण कर रहे हैं इस समय और कोई बाहर की बात ना सोचें मन में देवत्व का भाव पैदा करके इस क्रिया को हम करेंगे उपालं um. सुप्रयोग मानसिक प्रयोग अब मन में परमात्मा के प्रति पुनः क्यों परमात्मा पूज्य हैं सबसे महान हैं महान उनको हम हृदय में ही हृदय में ही श्रद्धा भाव से नमन करते हैं तस्मयी ज्येष्ठाए ब्राह्मणे नमः तस्मयी ज्येष्ठाय ब्राह्मणे तस्मयी ज्येष्ठा ये ब्रह्मणी नम अपने हाथों कोमलता से घर्षण करेंगे और अपनी आंखों पर कोमलता से संस्पर्श करेंगे और आंखें खोलेंगे श्रद्धेय संय आचार्य प्रवर आचार्य जी और सभी विद्वन्द महानुभाव संचालक महानुभाव अधिकारी जन और मातृशक्ति सज्जन पुरुषों अभि यज्ञ किया गया इसका नाम है देव यज्ञ शब्द है देव इसको करने से पहले देवत्व तो का भाव पैदा ना किया तो क्रिया तो कर दी हमने देव यज्ञ नहीं हुआ देव शब्द की बहुत प्रकार लोग व्याख्या करते हैं पर परिणाम इतना लेना है कि हम परमात्मा की आज्ञा पालन के लिए अग्निहोत्र करते हैं देव यज्ञ करते हैं और इसके साथ में जो भौतिक देव हैं इनको भी हम पुष्ट करते हैं तैतीस प्रकार के देवताओं के नाम मिलते हैं उनमें जड़ देवता भी हैं चेतन देवता भी हैं और यज्ञ के विषय में महर्षि बहुत अच्छी व्याख्या करते हैं बहुत बताते हैं कि पहले भारत में बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे बहुत यज्ञ होते थे तो बड़ी सुख शांति थी यदि अब भी हो तो अब भी हो सकता है अपने आप कुछ जो सुंदरता देखी है जो वातावरण देखा है ये सारा यज्ञ का प्रभाव है परम परमात्मा की प्रेरणा से और गुरु के आशीर्वाद मैंने लगातार मैं यज्ञ करता रहता हूँ प्रयोगात्मक रूप से उससे कैसे हम बुद्धि को अच्छा बना सकते हैं आयु को बढ़ा सकते हैं और बोलते हैं कामझुक बोला यज्ञ को हमारी कितनी कामनाएं हैं आध्यात्मिक भौतिक इसको हम सिद्ध कर लेते हैं एक मंत्र का टुकड़ा भी पढ़ने मिलता है किस यज्ञ को परमात्मा प्रमाणित करते हैं किस यज्ञ को परमात्मा आशीर्वाद देते हैं ये तो सारे लोग यज्ञ करते हैं क्या आहूति डालते हैं उसमें संस्कार भावना क्या है द्रव्यों को कैसे विनियोग करना है ऋतु क्या है काल क्या है ये तो छोटी सी बात नहीं है ये ब्रह्मांड के विज्ञान में सबसे बड़ा विज्ञान है इसको समझ लें तो जीना जाएगा खाना पीना जाएगा अब जो आप यज्ञ में डालते हैं उसको खा नहीं सकते हैं पराहुति जो भक्षण की जा सके वह आहुति होती है तो कोई भी हम क्रिया करते हैं उसमें यदि विज्ञान के साथ करते हैं तो हमें हमारे परिवेश में कहीं भी हम रहेंगे उसका बहुत दूर तक प्रभाव पड़ता है अब गर्मी का दिन है लोग अग्नि से घबराते हैं मैंने कहा देखो हम यज्ञ करेंगे अभी हम गर्मी का प्रभाव चला जाएगा ऐसी सब औषधियों को चयन करते हैं और उनका संचालन यज्ञ करते हैं ग्रीष्म काल में अनुभव गर्मी का कम हो जाता है यानी गर्मी खत्म हो जाती है, अनुभव कम हो जाता है तो ऋतु का भी जाने, किस में किन द्रव्यों का प्रयोग करना है ये खाने पीने का नियम है हम संध्या के अंदर मंत्र बार बार बोलते हैं ओम वाक वाक् इसको समझने में मुझको पचास साल लगे। क्या है वाक वाक क्या है वाक वाक सारे बोलते हैं कि वाणी हमारी शुद्ध हो सत्य मधुर हितकारी और हम सार्थक बोले वाणी से प्रमाणु के अनुसार सत्य बोले अब हम जो बोलते हैं उसमें इतना झूठ होता है कहीं वो फंसाने की भाषा होती है कहीं किसी के चाटुकार, चाटुकारी की भाषा होती है कहीं अहंकार होता है कहीं मोह होता है कि वाणी नहीं है वाणी सत्य है मधुर है हितकारी है और सार्थक है उस वाणी को बोलने की शिक्षा है वाक वाक इसको ठीक कर लें तो घर परिवार में झगड़ा नहीं होगा हमारे यहाँ समाज में कितने झगड़े होते हैं कितना विरोध होता है विद्वानों का अविद्वानों में सब जगह विरोध क्यों दिखता है हम वाणी को नहीं समझ पाए वाणी क्या है इसी दूसरा भाग है कि रसना इंदुओं को समझना अब ये चेक करें खाएंगे क्या है उथोली तो खा जाते हैं तो खाने का विधान भी है जो आयु को बढ़ाने वाला है बुद्धि को बढ़ाने वाला है आयुष को बढ़ाने वाला है भगवान में प्रीति कराने वाला है ऐसा भोजन खाना चाहिए प्राचीन ग्रंथ विधान किया है जो यज्ञ करें उसमें ऐसा वर्णन मिलता है यज्ञ शेष खाने का मैंने अथर्ववेद का बहुत सारा स्वाध्याय करके देखा उन्नीस कांडों तक वो पूरा का पूरा यज्ञ का इतना विस्तार करता है कि परमात्मा ने संसार को यज्ञ बनाया है और जीवन भी यज्ञ में जीवन बनना चाहिए हमारा तो कहते हैं उस मंत्र में कि जो हमारा जो भक्त वाणी का अच्छा दृशन इंद्रिय का भोजन का हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो कैसा हो किस रीति से किया जाए तो वर्णन मिलता है कि जो यज्ञ में विधान किया है ब्रीह भी ज्रीही से होम किया जाता था यवई जवो से होम किया जाता था यवागवा जो होती योसे जवसे होम करता है पैसा दूध की आहुति होती है दतना जो होती दही का होम होता है और कितना बड़ा इनका प्रभाव पड़ता है जो करें मैंने सारे करके देखे हैं दूध से आहूति करके देखा है घी से भी तो करते ही करते हैं और दही का प्रयोग करके देखा कितने विचित्र परिणाम आते हैं तो हम कोई भी क्रिया करें उसमें विज्ञान को साथ जोड़ते हैं और क्या सोचते हैं मैं नहीं कर रहा है कि परमात्मा ही कर रहे हैं एक भावना देखना मे को जोड़ते ही देवत्व चला जाता है मेरे तो हाथ मात्र हैं ये परमात्मा की व्यवस्था कार्य कर रही है उसकी प्रेरणा से यज्ञ कर रहा हूँ उनके दे हाथों से आहुति डाल रहा हूँ उनके दे द्रव्यों का मैं विनियोग कर रहा हूँ ouais, तो इसमें हम बोलते भी ईदन न यह मेरा नहीं है शब्द बोला जाता है मन में होता ईदम मम यह मेरा है ये क्या हो गया मिथ्याचार हो गया बोलते हैं ईदम न और भाव क्या है ये भी मेरा सारा मेरा है तो यज्ञ बिगड़ गया तो परमपिता परमात्मा की हम सृष्टि में जीवन जी रहे हैं उनका प्रत्येक कार्य यज्ञमय है और भगवान को भी वेद में यज्ञ कहा गया है अयम यज्ञ भवन से नाभी ये परमात्मा भवन का नाभि अर्थात केंद्र है सबको धारण करने वाला है एक मंत्र का टुकड़ा और भी आता है आयु यज्ञन न कल्पताम हम यज्ञ की भावना से यज्ञ जी करके आयु को सौ साल का जीवन बढ़ा सकते हैं और वेदों की प्रेरणा है बार बार आयुष कामह कम से कम हम सौ साल का जीवन जीवें और निरोग जीवन जिये ये परमात्मा का आशीर्वाद है और इसको हम सार्थक कर सकते हैं मेरा सा संकल्प है ऐसा मन में सोचता रहता हूँ कि जो वेद की आज्ञा है उसको जी के देखना है मैंने कई मंत्रों के बहुत सारे प्रयोग किए विनियोग करते करते ये बोलते हैं अक्षर वैद दिव्य कृषस्व खेती करके देखो वैदिक खेती हमने कुछ करके देखा परिणाम सौ आया सुगंधि पुष्टिवर्धन यज्ञ हम करते हमारी सुगंधि बारह घंटे में जमान रहती है वातावरण के अंदर जहाँ हम रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति क्रिया है अनुरूप हम क्रिया करते हैं और परमात्मा को हर कार्य में अपना साथी बना लेते हैं परमात्मा हमारा मित्र है हमारा बंधु है हमारा भाई है तो हमारा प्रत्येक कर्म यज्ञ हो जाता है हम भोजन को भी यज्ञ बना सकते हैं प्रत्येक कर्म हमारा यज्ञ श्रेष्ठ बन सकता है तो मंत्र का भाव य क्रिया के साथ में कि जो हम परमात्मा की पूजा करते हैं ब्रह्मज्ञ करते हैं देवयज्ञ करते हैं इन सब क्रियाओं को करने से पहले हमारे मन की भूमि बहुत उदात्त होनी चाहिए इंद्रियों का निग्रह धर्म का आचरण जो यमय यम बोले गए हैं इनसे हम युक्त होकर कोई क्रिया को करते हैं तो परमात्मा हमको आशीर्वाद देते हैं यही जीवन का सार है जीवन को यजम बनाना चाहिए हमारा खाना पीना मजियाहट प्रकार के व्यवहार बोलते हैं खाना पीना सुनना बोलना लेना देना उठना बैठना आठ क्रियाओं को हम बिल्कुल शुद्ध कर लें तो मुक्ति में कोई बाधा नहीं है पर हमारा खाना पीना ही क्या है देवत्व का भोजन नहीं प्राय नहीं रहा जहाँ देखते हैं भोजन में रजोगुण कितना बहुल्य होता है तमस का कहाँ से तो देवता जागेगा इंद्र में देवत्व आ ही नहीं सकता है तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए अपने इन क्रियाओं को सुधारें फिर से बोल देता हूँ खाना पीना सुनना बोलना उठना बैठना और लेना देना ये हमारा व्यवहार है इसी व्यवहार से हमारा अभ्युदय भी प्रशस्त हो जाएगा और निशर्ष भी प्रशस्त हो जाएगा इतना कहकर विराम देता हूँ स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है ये जी के बहुत जिस स्थान पर आप बैठे हैं ये महात्मा प्रभु अशी महाराज की तपस्या स्थलीन है महात्मा जी जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान करके जब आए तो आर्य नगर के अंदर एक पीपल क्रिकेट के नीचे बैठे थे और वहाँ लोग उनके दर्शन करने चले आए और जो लोग उनके संपर्क में पहले से थे जब उनको पता लगा कि महात्मा जी यहाँ आए हैं है, वो भी वहां पहुंचे मैं लंबी कहानी नहीं करना चाहता बताना चाहता हूँ कि वहां के लोगों ने मिल करके कहा कि महात्मा जी ये सारा जंगल पड़ा है यहाँ बेरिया ही हैं यदि आप चाहो तो यहाँ एक नगर बसा दिया जाए तो महात्मा जी ने कहा कि मैं नगर इस शब्द पर बसाऊंगा कि प्रत्येक घर में यक्षशाला होगी और दैनिक यज होगा लोगों ने इस बात को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने आर्य नगर बसाया आज भी अनेकों घरों के अंदर आर नगर के अंदर है। आज पूज्य स्वामी महाराज ने जिस मेरे छोटे भाई को मेहता इनके घर में यक्षशाला परिवार है उनके घर में अब भी यक्षशाला दैनिक होता है अनेकों परिवार अब भी है वहां पर जाओ होता है लेकिन वो जो जमाने में महाराज के शिष्य थे वो धीरे धीरे संसार को छोड़ करके चले गए उसके बाद बच्चे इस रास्ते पर जो चले तो उनके घर में यज रह गया और जो बच्चे हट गए वहां यज्ञशाला समाप्त हो गई लेकिन जब महाराजी को पता लगा कि उनके होते हुए जहां यज्ञ नहीं हो रहा यज्ञशाला बनी है तो महाराजी बड़े नाराज हुए और वो आर्यनगर को छोड़कर के ये बाहर एक पेड़ है देखिए बड़का इसके साथ कुआ है इस कुएं पर आकर के बैठ गए कई दिन तक साधना की पानी के ऊपर तो रहे कुछ नहीं खाया पिया तब एक दिन एक बच्चा जो है अपने पिता के साथ आया उसके पिता का नाम था ला गोपी राम अग्रवाल इसी गांव के थे उसका बच्चे का शायद पुनर्जन्म हुआ था और उसने बच्चे जब बोलना शुरू किया उसने कहा पिताजी मेरे गुरुजी जी जगह जगह धक्के खा रहे हैं उनको रहने का कोई स्थान नहीं मिला इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं यदि आप मेरे को जिंदा देखना चाहते हो तो पहले मेरे गुरु जी को स्थान दो तब घर में खाना खाऊंगा। छोटा बच्चा ये बातें कह रहा है, आप है। इसी के वो रहने वाले थे और उन्होंने ये टुकड़ा जो है महात्मा प्रभु आशा जी महाराज उसमें जो तपस्या मिले थे उनके चरणों में आज उनके बेटे बुद्ध धर्म जी हैं उनके पोते हैं सब परिवारों का है हमारे ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया खास पर मैं प्राप्त धन्यवाद करना चाहता हूं अपने प्रधान श्री दर्शन कुमार जी अग्निहोत्री और श्री यौरा चिलुरा इन दोनों ने कहा कि हम उन लोगों का सम्मान करेंगे जिन्होंने महात्मा जी के साथ रह करके उनकी तपस्या में उनके प्रचार में घर घर के नजे पहुंचाने में जो है उन्होंने संकल्प लेकर के इस कार्य को आगे बढ़ाया है तो कल हम उन लोगों का सम्मान करेंगे आपको उन लोगों की कल दर्शन हो और कल मैं आपको बताऊंगा ये जो कमरा है बाएं हाथ को ये सबसे पहले महाराज जी का बना था जिस दिन दरी लगी है और महाराज जी इसी स्थान पर बैठ करके अपने जप और तप अने और अनेकों माए गायत्री के यहाँ बैठे किए हैं और प्रेरणा यहीं से मिली है और आपको बताओ योग के मार्ग पर महात्मांद स्वामी का नाम खूब सुना लोगों ने महात्मांद स्वामी जी को योग का सबसे पहली तलाश को पढ़ाने वाले थे तो महात्मा प्रभु आशीष जी महाराजी थे और वो यहीं पर आकर साधन कर आज, आज हमारे ट्रस्ट ने पिछले दो वर्ष पहले एक निर्णय लिया कि इस स्थान को ऐसा बना दिया जाए कि यह रहे और यहां से वैदिक विद्वान तैयार हो मैंने प्रार्थना की हमारे ही आश्रम के जो ट्रस्ट चला रहा था दादा पिता और आज पुत्र एक ही पीढ़ी के अंदर सन्यासी हैं पूज्य पाठ स्वामी विवेकानंद जी के श्री चरणों ने प्रार्थना की महाराज आप ऐसा कार्य कर दीजिए कि यज्ञ की जो यहाँ से जलती रहे उन्होंने कहा ठीक है आप ये स्थान मुझे दे दीजिए और मेरे लिए पांच सात कमरों का निर्माण कर दीजिए कुछ विद्यार्थियों को मैं लेकर के आऊंगा और यहाँ से वेद का विद्वान और शास्त्रों का विद्वान बन करके निकलेगा हमने ये स्थान जो है दर्शन योग महाविद्यालय को पूज्य स्वामी विवेकानंद के शीर्षर में रख दी है अब ये यहाँ पर जो है उद्देश्यों को दिया तो इस स्थान का सारा का सारा कार्यक्रम हो चुका है ये कमरे पाँच छः बन चुके हैं ये एक हाल है ये पुराना था यक्षारा खंड रही थी कि इसको ऊपर एक हाल और पच्चीस ब्रह्मचारियों का बनाया है अभी तरह कुछ किया है लेकिन यहाँ हमें महाराज जी का ये स्मारक हम और सुंदर बनाना चाहते हैं हम ईटों को नहीं खराब करना चाहते पता नहीं कौन से तत्व इसके अंदर हो जो महाराज जी तपस्या करते थे इसलिए हम इनका प्रयोग ठीक करना चाहते हैं लेकिन इनको तो ठीक करने के लिए हमारे लिए एक बड़ी समस्या आ रही है इसके ऊपर आप देख रहे हैं ज की तार जा रही है अगर आप यहाँ गीला कपड़ा टांगेंगे अभी तो हमारी तो तो तो तो हम आने का रास्ता नहीं था काटे थे कोई सड़क नहीं थी ये सड़क बढ़ गई और आगे तक चली गई बतरे तब जा कर मारा हुआ अब इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं तार के लिए हमारे चीफ इंजीनियर जो हैं अपने ही अपने स्वामी विवेकानंद जी महाराज के परम शिष्य हैं वो यहाँ गए हैं उन्होंने एस्टिमेट में मुझे बता दिया है कि अगर दो कोलों को हटा दिया जाए और रास्ता इस ये जो रजवा बहता है ये नदी सी बहती है छोटी सी इसके ऊपर लगा दिए जाएं, तो ये तार हट जाएगी और कोई विशेष खर्चा नहीं आएगा आप थोड़ा पोलिटिकल प्रेशर में आइए हम इसका प्रयास कर रहे हैं मैं चाहूँगा कि अगले वर्ष तक आपको शायद तार ये हटे मिले यहाँ हम प्रयास में लगे हैं तो आइए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं मैं थोड़ा विलम्ब हो गया क्योंकि व्यवस्था बहुत अधिक है और सारे जितने भी मेरे साथी हैं या ट्रस्टी हैं वो सारे मेरे पिता समान हैं मैं उनको कोई आदेश नहीं दे मैं तो उनकी आगे का पालन करने को तैयार हूँ मुझे रात दस बजे सूचना मिली कि सवेरे ये संविधान नहीं है सवा दस बजे रात दो बज के हमें उस संविधान को अरेज करने के लिए और दो बजे से संविधान आई स्वाज तब ये जो सका सवेरे आज तो रात को करके गया अब जाकर के सोया एक मैं बहुत स्वस्थ हूँ चलने फिर लायक नहीं हूँ जो का विधान है मेरे कर्म है तो कोई बात नहीं तो वहां फिर जब व्यवस्था होगी तो मैं थोड़ा सो सका सवेरे उठ करके मैं जब आया सब चीज ठीक ठाक चल रही थी फिर ये था कि बसों को मंगवाना है सबको छोड़ के आना है और फिर बसें यहाँ आई इतने में सूचना मिली कि लोग तो दो बसों के और खड़े फिर उनकी चलने की व्यवस्था की कई गाड़ियों से भेजे तो अब आखिर में इसके मैं सबसे चाहता हूं आइए हम आगे बढ़ाते हैं तो है। मैं मैं नि करूंगा पूज्य पाठ स्वामी विवेकानंद जी महाराज से जिनको हमने दर्शन में के विद्वान के आचार्य का स्थान दिया है की वो पैंतीस मिनट के लिए अपने विचार हम सीच में रखेंगे पूज्य पात्र एक बार मिलकर के कृपया लंबे स्वर से ओम का उच्चारण करेंगे ओम यासी मंडल उपस्थित विध्वजन धर्म प्रेमी सज्जनों माताओं और बहनों पिछले दो तीन दिनों में हमने थोड़ी चर्चा की थी मनुष्य का सबसे मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है मनुष्य का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है उसके लिए हमें कुछ चिंतन करना चाहिए कुछ विचार करना चाहिए प्रयत्न करना चाहिए वेदों में सब प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं सांसारिक विद्याएं भी बताई हैं और अध्यात्म विद्या भी बताई है मोक्ष का मार्ग भी बताया ऋषियों ने वेदों को पढ़ा बहुत अच्छा लंबा गहरा अध्ययन किया चिंतन किया मनन किया तपस्या की और उन्होंने सब लोगों के लिए वेदों की बातें सरल भाषा में प्रस्तुत की उस समय के लोग जितनी योग्यता रखते थे उनके हिसाब से उन्होंने बातें कही अब लोगों का स्तर धीरे धीरे धीरे वो नीचे आ गया अब लोग उन बातों को नहीं समझते उस भाषा को भी नहीं पढ़ते समझते भी नहीं इसलिए लोग अध्यात्म से दूर हो गए तो हमें फिर वापस उस अध्यात्म को जानना चाहिए प्राप्त करना चाहिए अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए मुख्य लक्ष्य के बारे में कुछ प्रयास करना चाहिए तो पिछले दो तीन दिन में मैंने थोड़ी चर्चा की थी कि मोक्ष प्राप्ति हमारा मुख्य लक्ष्य है उसका मार्ग महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में बताया और यह बताया कि 16 पदार्थों के तत्व ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है उन 16 पदार्थों पर थोड़ी चर्चा की थी पर उन सोलह पदार्थों के नाम दोहराएंगे मेरे साथ बोलिए प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णय वाद, वाद, वाद जल्प वितंडा हित्वाभास जाति आप लोग दर्शन नहीं पढ़ते संस्कृत नहीं पढ़ते मैंने कहा थोड़ा सा शब्द तो बोल ले कुछ तो परिचय हो जाएगा कहीं तो कुछ दो चार शब्द तो आपने सुने पहले भी ये वितंडा वितंडा तो सुन रखा है आपने कई लोग करते भी रहते हैं ना वितंडा।, वितंडा करते रहते है प्रमाण भी थोड़ा हमने पिछले दो दिन में समझने का प्रयास किया तो इन पदार्थों का तत्वज्ञान प्राप्त करने से व्यक्ति आगे मोक्ष की तरफ बढ़ता है थोड़ा थोड़ा परिचय हो जाए इसलिए मैंने ये विषय आरंभ किया तो न्याय दर्शन के अनुसार ये बताया था चार प्रकार के प्रमाण हैं कितने प्रमाण चार।, चार कुछ नाम याद है किसी को हाँ बताइए मतलब बैठे बैठे हो जी बैठे, बैठे बैठे पहला प्रत्यक्ष दूसरा अनुमान तीसरा उपमान और चौथा शब्द बहुत अच्छा तो चार प्रमाण है आप सब बोलिए मेरे पीछे पीछे प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान प्रमाण अनुमान प्रमान। उपमान प्रमाण शब्द प्रमाण ठीक है ठीक है अभी ठीक चल चलो तो ये चार प्रकार के प्रमाण है इन प्रमाणों से इन प्रमाणों से अब कम नौ थोड़ी सी थोड़ी सी ओन, ओन, ओन, ओन, बस थोड़ी कम। ओन, बस कम ठीक है छोड़ दीजिए अब ठीक है छोड़ दीजिए इन चार प्रकार के प्रमाणों से हम संसार की सब वस्तुओं को जान सकते हैं चाहे वो वस्तुएं सत्तात्मक हों चाहे भावात्मा हो उन सबको जान सकते हैं। तो पिछले दिनों प्रत्यक्ष प्रमाण पे चर्चा चली थी अब मैं आगे अनुमान की बात शुरू करता हूं इन प्रमाणों को जानने से हमारा व्यवहार बहुत अच्छा बन जाएगा अभी स्वामी आशुतोष जी बता रहे थे ओम वाकवाक हम वाक वाक संध्या में बोलते पर अपनी वाणी को शुद्ध नहीं करते इन प्रमाणों की सहायता से हमारी वाणी शुद्ध हो जाएगी इन प्रमाणों से परीक्षा करके जब हम बोलेंगे तो हमारी वाणी शुद्ध हो जाएगी ठीक है धन्यवाद तो महर्षि दयानंद जी आदि सब ऋषि लोग ये कहते हैं कि पहले प्रमाणों से परीक्षा करें और फिर जो वस्तु जैसी हो उसको वैसा जाने वैसा माने वैसा बोले और वैसा आचरण करें इसका नाम सत्य है तो सत्य का पालन करने के लिए अपने व्यवहार को शुद्ध करने के लिए वाणी को शुद्ध करने के लिए हमें इन प्रमाणों को जानने की और इनका प्रयोग करने की आवश्यकता है इस भावना से हम इन प्रमाणों पर चर्चा कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात हो गई अब अनुमान की बात इस प्रकार से है सूत्र थोड़ा थोड़ा आप भी बोलिए अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्य तो दृष्टम च ये सूत्र है न्याय दर्शन का जिसमें बताया अनुमान प्रमाण के विषय में तो कहते हैं अथ तत्पूर्वक अब अर्थ का मतलब इसके पश्चात प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन करने के पश्चात तत्पूर्वकम तत का मतलब वह वह कौन जिसकी चर्चा पीछे चल रही थी इससे पिछले सूत्र में प्रत्यक्ष प्रमाण की बात चल रही थी तो तत्का अर्थ हो गया प्रत्यक्ष तत्पूर्वक प्रत्यक्ष पूर्वकम मतलब अनुमान तब होगा जब पहले पूर्व माने पहले उससे पहले कुछ प्रत्यक्ष होना चाहिए बिना प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष के अनुमान अनुमान नहीं होगा प्रमाण की शर्त है पहले कुछ ना कुछ प्रत्यक्ष होना चाहिए उसके आधार पर फिर अनुमान होगा अब यह शब्द तो बहुत छोटा सा तब पूर्व का लेकिन इसमें बात बहुत गहरी है। बहुत सारी बातें इसमें छुपी हुई है उन छुपी हुई बातों को मैं थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करता हूं इस अनुमान प्रमाण में दो चीजों का आपस में संबंध होता है जैसे मोटा उदाहरण है धुआं और अग्नि आप सब जानते हैं धुएं का और अग्नि का आपस में संबंध है कहीं आपने जंगल में धुआं देखा और अग्नि देखी नहीं तो धुआं देखकर आप क्या समझ जाएंगे नीचे आग जल रही है आप धुआं देखकर अग्नि का अनुमान करेंगे गधे का नहीं ऊंट का नहीं हाथी का नहीं घोड़े का नहीं अग्नि का अनुमान क्यों करते हैं धुएं को देखकर अग्नि का ही अनुमान क्यों करते हैं घोड़े गधे ऊँट का क्यों नहीं करते धुएं का अग्नि से संबंध है घोड़े गधे ऊँट से अग्नि का धुएं का कोई संबंध नहीं तो यह ध्यान रखना है कि अनुमान वहां होगा जहां दो चीजों में आपस में संबंध होगा आटा और रोटी क्या इन दोनों में संबंध है है ना आटे से रोटी बनती है ना तो आटे और रोटी का संबंध है एक माता जी ने आटा गूंथ के तैयार कर दिया तो आपने अनुमान लगा लिया कसर रोटियां बनेंगी ठीक है ना तो आटे को तैयार देख करके आप रोटी का अनुमान करेंगे कपड़े का अनुमान नहीं करेंगे वर्षा का अनुमान नहीं करेंगे हाँ आकाश में बादल खूब काले काले घने घने इकट्ठे हो जाए तो क्या अनुमान करेंगे अब वर्षा होगी क्योंकि बादल और वर्षा का संबंध है तो अनुमान प्रमाण में जिन दो चीजों का आपस में संबंध होता है उन दो में से एक को देख लेते हैं और दूसरे को बिना देखे समझ लेते हैं, तो जब बिना देखे समझ लेते हैं, इसका नाम अनुमान है और ये शब्द भी कह रहा है अनुमान अनु कार्थ है पश्चात बाद और मानव जनम जो बाद में ज्ञान होता है उसको अनुमान कहते हैं किसके बाद होता है प्रत्यक्ष के बाद पहले प्रत्यक्ष होता है फिर अनुमान होता है जब तक आप धुआं नहीं देखेंगे तब तक अग्नि का अनुमान नहीं कर सकते जब तक बादल नहीं देखेंगे तब तक वर्षा का अनुमान नहीं कर सकते जब तक आटा नहीं देखेंगे तब तक रोटी का अनुमान नहीं कर सकते इसलिए काम तत्पुरो काम पहले प्रत्यक्ष करो फिर अनुमान होगा अब ये जो दो चीजों का संबंध है जिस संबंध के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं वो संबंध कैसे पता चलता है कि किन दो चीजों में संबंध है उस संबंध को जानने के लिए उन दोनों चीजों का बहुत बार हमको पहले प्रत्यक्ष करना पड़ता है आपने एक बार देखा कहीं आग जल रही थी और वहां धुआं उठ रहा था एक बार देखा कि अग्नि के साथ साथ धुआं है फिर कुछ दिनों बाद दूसरी जगह देखा वहाँ अग्नि जल रही थी वहाँ भी धुआं था तीसरी जगह देखा वहाँ धुआं था तो वहाँ भी अग्नि थी चौथी बार देखा कारखाने में वो चिमनी से धुआं निकल रहा था तो वहाँ भी अग्नि थी फिर पांचवी बार एक कार के साइलेंसर में से धुआं देखा तो वहाँ भी इंजन में अग्नि थी तो दो तीन चार पाँच बीस पचास बार आपने देखा जहाँ जहाँ भी आपको धुआं दिखाई दिया वहाँ वहाँ पर अग्नि हमेशा थी ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि आपको धुआं तो दिख रहा हो और अग्नि ना हो ऐसा एक बार भी नहीं हुआ इससे पता चला कि धुएं और अग्नि का आपस में संबंध है तो बार बार अनेक स्थानों पर अनेक परिस्थितियों में जब हम उन दोनों चीजों को साथ साथ देखते हैं तो इस प्रकार से हमें उन दोनों का संबंध पता चल जाता है और जब सम्बंध पता चल जाता है फिर हम उसके आधार पर अनुमान लगा सकते हैं तो ये था तत्पूर्व का 50 बार आपने धुएं के साथ अग्नि को देखा यह है तत्पूर्वकम 50 बार आपने प्रत्यक्ष किया दोनों का अब इक्यावनवी बार आपने केवल धुएं को देखा हाँ जी इक्यावनवी बार क्या देखा दुणा। केवल धुआं देखा अब इस धुएं को देखकर आप अग्नि का अनुमान करेंगे तो तत्पूर्वकम में इतनी बातें हैं पचास बार दोनों चीजों को देखो धुएं को और अग्नि को और इक्यावनवीं बार पहले धुआं देखो इतना तो प्रत्यक्ष करो उसके बाद अब अग्नि का अनुमान होगा तो धुएं को देखकर अग्नि का अनुमान बादल को देखकर वर्षा का अनुमान और आटे को देखकर रोटी का अनुमान ये अनुमान एक प्रमाण है ये पक्का प्रमाण है इससे हमें जो बातें जानी जाती हैं वो सौ पक्की होती है उसमें कोई डाउट नहीं होता कोई संशय नहीं होता कोई कच्चापन नहीं है पक्की बात 100 पक्की बात इस अनुमान के साथ एक और शब्द चलता है जिसको बोलते हैं संभावना क्या शब्द है संभावना अलग चीज है अनुमान अलग चीज है दर्शन शास्त्र की भाषा में दोनों में बहुत अंतर है पर लोग जो सामान्य बोलचाल की भाषा कहते हैं बोलते हैं उसमें सामान्य चालू भाषा में वो इन दोनों को एक ही बना देते हैं, तो ये ध्यान रखें अनुमान अलग चीज है संभावना अलग चीज है संभावना में 100% गारंटी नहीं है जबकि अनुमान में 100 प्रतिशत गारंटी ये दोनों में अंतर है रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी ठीक समय पर आएगी क्या 100 प्रतिशत गारंटी है नहीं तो वहां क्या है संभावना अब तो रेलवे वाले जो अनाउंसमेंट करते हैं प्लेटफॉर्म पर तो संभावना शब्द भी बोलने लग गए पहले नहीं बोलते थे अब वो कह रहे अभी आधे घंटे में गाड़ी आ रही और आधे घंटे में आई नहीं तो लोगों ने शिकायत करी साहब आप तो कह रहे थे आधे घंटे में आ रही अब आई नहीं गाड़ी तो एक घंटा डेढ़ घंटा लेट हो रही तो जब जनता ने उनको ठुकाई करी ना अधिकारियों को कि तुम कह आधे घंटे में आ रही और आई नहीं उन्होंने अपने बचाव के लिए शब्द बदल दिया अब वो संभावना कहते हैं है ध्यान है। है। हाँ, दीजिएगा अब वो संभावना बोलते तो अब बच गए वो अब आप कहेंगे साहब आप तो कह रहे थे आने वाली गाड़ी अब वो कहेंगे हमने तो संभावना कही है गारंटी थोड़ी कही आ सकती है नहीं भी आ सकती पता नहीं उसका भरोसा थोड़ी लेट हो जाए पहले मैं टाइम टेबल खरीदता था कागज़ वाला रेलवे का अब तो नेट पे काम चल जाता सारा तो पहले कागज का टाइम टेबल खरीदता था उसमें बहुत सारे नियम लिखे रहते थे और गाड़ियों के टाइम भी लिखे रहते थे उसको पढ़ता रहता था तो एक जगह उसमें लिखा हुआ था भारतीय रेल ठीक समय पर चलेगी हम इस बात की कोई गारंटी नहीं लेते <laughs> रेलवे के अधिकारियों ने टाइम टेबल में ये बात प्रिंट कर रखी थी कि भारतीय रेल ठीक समय पर चलेगी हम इस बात की कोई गारंटी नहीं लेते कोशिश करेंगे समय पर चलाएंगे कोशिश करेंगे पर हम गारंटी नहीं लेते तो गारंटी और संभावना में ये फर्क है अनुमान में और संभावना में अंतर है गार अनुमान प्रमाण वो होता है जिसमें सौ पक्की गारंटी अच्छा आपके दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादा के दादाजी मतलब दसवीं पीढ़ी आपके दादाजी की दसवीं पीढ़ी थी या नहीं थी पक्का 100% कोई डाउट नहीं है ना अब इसको संभावना कहें या अनुमान कहें अनुमान ये संभावना नहीं है ये 100% पक्की है हमारे दादा की दसवीं पीढ़ी थी और देखा एक ने भी हम में से किसी ने भी नहीं देखी दसवीं पीढ़ी तीसरी चौथी तो शायद देख भी ले पर दसवीं पीढ़ी दादा जी की किसी ने नहीं देखी और गारंटी पक्की है सौ परसेंट थी तो इसका नाम है अनुमान तो जहां सौ परसेंट पक्की गारंटी हो वो अनुमान और जहां पर दोनों बातें हो सकती हैं हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता वहां पर संभावना तो बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि अनुमान के स्थान पर संभावना नहीं बोले और संभावना के स्थान पर अनुमान, अनुमान नहीं बोले लोग कहते साहब मेरा अनुमान है आज वर्षा होगी अब हनुमान लगाना आता नहीं और पहले बोल रहे हैं कि है, है? <laughs> कि वर्षा होगी और छह घंटे हो गए और वर्षा हुई नहीं एक व्यक्ति ऑफिस में काम करता था वर्षा के दिन थे एक दिन वो छतरी ले जाए दो दिन नहीं ले जाए जिस दिन छतरी ले जाए उस दिन बरसात हो और जिस दिन नहीं ले जाए उस दिन नहीं हो तो ऑफिस वालों ने पूछा यार तुम इतनी पक्की खबर कहाँ से लाते हो जिस दिन छतरी लाते हो उस दिन बरसात होती है इतनी पक्की खबर तुम्हें कहाँ से मिलती है बोले मैं अखबार पढ़ता हूँ और अखबार में जैसा लिखा होता है उससे उल्टा करता हूँ <laughs> तो छतरी लाता ही नहीं और जब लिखा रहता है आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा उस दिन छतरी आता क्या तो ये मौसम विभाग वाले बिचारे जोर लगाते रहते हैं, फिर कैसी कैसी सूचना देते विदेश वाले ठीक सूचना देते हैं भारत वाले तो ऊंचा नीचा करते हैं विदेशी लोग बहुत पक्की खबर करते हैं बहुत उन्होंने बहुत सारे साधन जुटा रखे हैं मौसम का पूरा अच्छा पक्का पता लगाते हैं और वो टेलीविज़न पर सुबह दोपहर शाम रात सारा दिन मौसम की सूचना देते हैं और उसमें लगभग नब्बे ठीक होती है, है हाँ अब कुछ हो रही है अब यहाँ कुछ इम्प्रूवमेंट हो रही है वो कुछ विदेश की नकल करके रहते हैं अच्छी बात तो अनुमान की बात ये थी जहाँ 100 परसेंट पक्की गारंटी हो वो अनुमान प्रमाण है अनुमान एक प्रमाण है तो इस अनुमान प्रमाण से हम बहुत सारे सच और झूठ का पता लगा लेते हैं एक व्यक्ति कहने लगे आज से 2000 वर्ष पहले हाजी ध्यान दीजिएगा आज से 2000 वर्ष पहले हमारे गुरुजी जी बिना ही बाप के पैदा हो गए अब बोलो सच है झूठ पता लग गया ना 2000 साल पुरानी बात है और फिर भी आपको पता लग गया कि ये सच है या झूठ झूठ बोलता है कैसे पता लग गया अनुमान, अनुमान प्रमाण तो अनुमान प्रमाण कहता है पिता और पुत्र का संबंध है बिना पिता के पुत्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती और वो कहता है बिना ही बाप के पैदा हो गए इसका मतलब झूठ बोलता है अब बहुत सारे लोग मंदिर में जाते हैं कोई बालाजी तिरुपति जाता है कोई वैष्णो देवी जाता है कोई शिरढ़ी के साईं बाबा के मंदिर में जाता है कोई कहीं जाता है और वहाँ जाकर के वो वहाँ मन्नत मानते हैं और वो धागे बांधते हैं हैं क्या क्या करते हैं बहुत सारी विधियाँ करते हैं और वो कहते हैं देखो हम यहाँ पर आए हैं मंदिर में और ये देवता हमारी प्रार्थना सुनेगा और हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी एक बार बहुत साल पहले मैं भी चला गया कहाँ पर बालाजी तिरुपति कोई मनोकामना पूरी करवाने के लिए नहीं गया था हाँ ध्यान से सुनकर उल्टा लगा मैं तो ऐसे घूमने फिरने गया था दक्षिण भारत की यात्रा थी टूर पे घूमने के लिए गया था और वो टूर ग्रुप जिस जिस जगह जा जाना था तो मुझे भी साथ ही जाना था तो घूमते घूमते वहां पहुंच गए बालाजी तिरुपति मैंने चलो हम देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पर और वो बहुत भीड़ लगती है आपको सबको पता बहुत भीड़ लगती बड़ी लंबी लंबी लाइन लगती है तो वहां एक पंडित जी बैठे थे मंदिर के पुजारी बहुत सारे पुजारी थे कुछ अपना काम कर रहे थे कुछ प्रसाद बांट रहे थे।, एक थे खाली बैठे थे पंडित जी ठीक है इनसे थोड़ी बात करें तो मैंने कहा पंडित जी थोड़ी कुछ मैं आपसे बातचीत करूं समय है बोले तो हाँ हाँ बिलकुल है मैंने कहा पंडित जी एक बात बताइए यहाँ पर बहुत लोग आते हैं बहुत भीड़ लगती है बोले हाँ होती है और आपके यहाँ हर साल भीड़ बढ़ती जाती है बोले हाँ ये ठीक है और आपके यहाँ दान भी आता है बोले हां ये भी ठीक है और लोग ये मानते हैं कि यहाँ आकर के आपका बालाजी जो देवता है ये लोगों की मनोकामना पूरी करता है लोग ऐसा मानते बोले हाँ ये भी ठीक है फिर मैंने कहा क्या वो सच में आपका बालाजी देवता इनकी मनोकामना पूरी करता है मैं ये जानना चाहता हूँ उस दिन पंडित जी बड़े मूड में ले और बिल्कुल खुल के सच से बता दिया साफ़ साफ़ बोल दिया कि हमारा मट्टी का देवता कुछ नहीं करता ये हमारा मट्टी का देवता कुछ नहीं करता ये जनता मूर्ख है हम उसकी मूर्खता का लाभ उठाते हैं। ऐसा बोल दिया साफ़ साफ़। ये पंडित तो ईमानदार है साफ साफ बोल रहा है सच बोल रहा है फिर मैंने थोड़ा और पूछा मैंने कहा पंडित जी ये बात समझ में नहीं आई कि ये जनता मूर्ख है और आप उसका लाभ उठाते हैं ये थोड़ा खोल के समझाएगी कुछ समझ में कम आएगा तो कहने लगे देखो आपने गणित पढ़ाए मैंने कहा थोड़ा तो पढ़ा है। बोले गणित में एक नियम होता है संभावना का नियम मैंने कहा यह तो पढ़ाए पढ़ाए ना आपने लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी संभावना का नियम मैंने कहा यह तो पढ़ा है बोले क्या मतलब है इसका मैंने कहा इसका मतलब यह है कि मान लो सौ विद्यार्थी परीक्षा देंगे तो सौ के सौ तो फेल नहीं हो जाएंगे क्योंकि कुछ तो पास होंगे ना पचास साठ चालीस कुछ तो पास होंगे जो मेहनत करते हैं अच्छी तरह पढ़ाई करते हैं वो पास हो जाएंगे और जो पढ़ाई ठीक से नहीं करते मेहनत नहीं करते वो वो फेल हो जाएंगे तो सबके सब फेल नहीं होंगे कुछ ना कुछ तो पास होंगे ऐसी संभावना है इसको कहते हैं संभावना का बोले हाँ आपने ठीक समझा मैंने कहा फिर इस संभावना के नियम से क्या हुआ बोले हमारा जो मंदिर चलता है और सारी दुनिया भर के जितने मंदिर चलते हैं वो इस संभावना के नियम से चलते हैं मैंने कहा कैसे चलते हैं थोड़ा और बताइए खोल के उन्होंने कहा देखो मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूं कल्पना करो हमारे यहाँ एक वर्ष में सौ व्यक्ति आए यहाँ मंदिर में दर्शन करने और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए सौ व्यक्ति आए और सब ने आकर के अपनी अपनी मनोकामना यहाँ प्रस्तुत कर दी देवता के सामने और वो सब चले गए अपने घर मनोकामना रख के चले गए अब किसी का बेटा परीक्षा देने वाला है किसी की नौकरी नहीं लग रही है और कोई किसी का धंधा ठीक नहीं चल रहा है कोई शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है सबकी अपनी अपनी समस्या है तो अपनी अपनी मनोकामना यहाँ रख करके वो चला गया अब वो घर जाके अपने अपने उस कार्य की सिद्धि के लिए कुछ मेहनत करेगा या नहीं करेगा हाँ मैंने कहा करेगा बिल्कुल करेगा बोले अच्छा वो सौ व्यक्ति अपने अपने काम में मेहनत करेंगे क्या सौ के सौ फेल हो जाएंगे मैंने कहा नहीं सौ तो फेल नहीं होंगे तो कुछ का तो कार्य बनेगा मैंने कहा बिल्कुल बनेगा कितनों का बनेगा मैंने कहा संभावना का नियम कहता है पचास का तो बनेगा लॉ ऑफ प्रोबिलिटी पचास तो पास हो ही जाएंगे सौ में से तो मैंने कहा पचास तो हो ही जाएंगे सात पास उनका तो कार्य सिद्ध हो ही जाएगा बोले हाँ ठीक समझ रहे हैं सौ मनोकामना रखकर गए थे उनमें से पचास का काम सिद्ध हो जाएगा अब वो क्या समझेंगे ये हमारे के आशीर्वाद से कार्य सिद्ध हुआ अब कार्य सिद्ध हुआ उनकी मेहनत से और यश मिल रहा है हमारे इस मट्टी के देवता को बालाजी को मैंने कहा ये तो बात ठीक है और चालीस पचास का कार्य सिद्ध नहीं भी होगा उनका क्यों नहीं हुआ मैंने कहा उन्होंने काम ठीक से नहीं किया मेहनत पूरी नहीं की और पूरे प्रयास नहीं किया तो कुछ कमी रही इसलिए कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो बोले अब देखो आगे मेहनत से और उन्होंने क्या मान लिया कि बालाजी के आशीर्वाद से कार्य सिद्ध हुआ अब वो तो पचास तो हमारे पक्के ग्राहक हो गए मैंने कहा तो वो तो पक्के हो गए बोले वो तो अगले साल आएंगे मैंने कहा बिल्कुल आएंगे और कहने लगे की वो एक एक व्यक्ति दस दस लोगों में प्रचार करेगा जिसका कार्य सिद्ध हो गया मनोकामना पूरी हो, अच्छा मनो हो जाएगी तो एक एक व्यक्ति दस दस लोगों में प्रचार करेगा और दो तीन गो तो साथ में पकड़ के लाएगा और क्या बोलेगा चलो एक बार हमारे साथ चलो तुम्हारा भाड़ा किराया हम देंगे एक बार तुम हमारे साथ चलो जरूर चलो तो वो पचास लोग दो तीन को अपने साथ पकड़ के लाएंगे तो पचास तो वो हो गए और दो दो तीन तीन और पकड़ लिए तो दो सौ हो गए डेढ़ सौ नए पचास पुराने तो सौ आए थे इस बार अगली बार दो सौ आए हमारी संख्या डबल हो गई मैंने कहाँ समझ में आई आपकी संख्या कैसे डबल होती है समझ में आई तो हर बार हमारी संख्या बढ़ती जाती है जितने लोग आते हैं जिनका कार्य सिद्ध हो गया मनोकामना पूरी हो गई वो खूब दान दे के जाते तो हमारा दान भी बढ़ता है संख्या भी बढ़ती है ये सब है, है, संभावना के नियम पर चलता ज्योतिष फल वो हाथ दिखाते रहते हैं और ज्योतिषीज बताते रहते हैं आपका ये होने वाला है आपका वो हो होने वाला है और वो जितने तुक्के मारते हैं उसमें कोई ना कोई तो ठीक निकलेगा बस वो तुक्के ही होते हैं लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी अब आठ नवंबर को भारत के किसी जो को पता नहीं चला कि कल नोट बंद हो जाएंगे सारे कहा आठ नवम्बर को पांच सौ के और हजार के नोट बंद हो गए उससे पहले कोई भी नहीं बोला वो बेचारे के अपने पैसे ली गए और उनसे ठोके लिए गए जिनसे पैसे चमकमाए थे सारे नोट चले गए तो ये शास्त्रों के प्रमाण देखो कितना लाभकारी हैं आप हनुमान प्रमाण का प्रयोग करें बुद्धि का प्रयोग करें एक एक बात को समझ सकते हैं आपके दूर दूर जाने के धक्के बच जाएंगे कोई बालाजी जा रहा है कोई वैष्णो देवी जा रहा है कोई शिरडी जा रहा है खाम खान टाइम खराब कर रहे हैं इतना समय आप बचाते इतना काम करते घर का करते दुकान का करते नौकरी का करते बच्चों का करते तो कितना लाभ होता आने जाने का फालतू खर्चा करना खाना पीना बेडंगा ठहरने की सुविधा ठीक नहीं मिलती वहाँ पर रोगी हो जाते हैं कितना टाइम बर्बाद करते हैं देश का उत्पादन बिगड़ता है तो कितना सारा नुकसान होता है कितनी दुर्घटनाएं और होती है पहाड़ों पे जाते हैं लोग पूरी बस की बस खाई नहीं देती है और फिर वहाँ भगद मचती है कितना तो नीचे कुचल के मरते हैं तो ये सारी हानि होती है क्यों होती है जब हम प्रमाणुओं का उपयोग नहीं करते बुद्धि से परमाणु पर विचार नहीं करते और सही गलत का निर्णय नहीं करते और बस आंख बंद करके अंधविश्वास में पड़े रहते और बहुत सारा समय धन शक्ति बुद्धि जो जीवन का नाश करते हैं इस सारी हानि से विनाश से बचा जा सकता है यदि हम इन प्रमाणों का उपयोग करें तो इन प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान प्रमाण से हम अपने लौकिक जीवन को सांसारिक जीवन को भी अच्छा बना सकते हैं और आगे ईश्वर की बात भी समझ सकते हैं कर्मफल की बात भी समझ सकते हैं पुनर्जन्म की बात भी समझ सकते हैं और मोक्ष की भी, बात भी बहुत सारी बातें हम समझ सकते हैं इसलिए इन परमाणु को समझना चाहिए अब यहाँ पर कुछ कॉलेज के विद्यार्थी भी दिख रहे हैं मुझे क्योंकि आप लोग कॉलेज में पढ़ते हैं कॉलेज में पढ़ते हैं चलो कॉलेज वालों से भी थोड़ी बात कर ले मैं कॉलेजों में जाता रहता हूँ यूनिवर्सिटीज में जाता रहता हूँ और वहाँ विद्यार्थियों से पूछता रहता हूँ यहाँ आज मुझे दिख रहे हैं इसलिए यहाँ भी बात शुरू कर रहा हूँ आप में से कितने लोग हैं जो ये मानते हैं मरने के बाद दूसरा जन्म होगा वो हाथ ऊंचा करेंगे जो ये मानते हैं मरने के बाद दूसरा जन्म होगा ठीक है ठीक है हाँ जी आगे आगे सुनिए आगे सुनिए जो ये मानते हैं दूसरा जन्म नहीं होगा वो हाथ ऊंचा करेंगे जो ये मानते हैं नहीं होगा अच्छा ठीक है अब अब वो हाथ करेंगे वो हाथ ऊंचा करेंगे जिनको समझ में नहीं आया वो हाथ ऊंचा करेंगे ठीक है तो देखिए इन बातों को जानना बहुत आवश्यक है कि अगला जन्म होगा या नहीं होगा एक व्यक्ति ने पूछा जी इससे क्या फायदा अगला जन्म होगा या नहीं होगा मैंने पूछा अच्छा ये बताओ आप कॉलेज में पढ़ते हैं अगर आपसे ये कहा जाए कि परीक्षा होगी नंबर मिलेंगे मेडल मिलेगा गोल्ड मेडल मिलेगा तो आप मेहनत करेंगे या नहीं करेंगे करेंगे और ये कह दिया जाए कि पढ़ाई तो खूब करो ना परीक्षा होगी ना नंबर मिलेंगे ना कोई मेडल मिलेगा तो आप पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसमें फर्क पड़ गया ना परीक्षा होगी नंबर मिलेंगे मेडल मिलेगा तो मेहनत करेंगे और परीक्षा नहीं होगी नंबर नहीं मिलेंगे तो फिर क्यों मेहनत करेंगे बंद कर देंगे इसी तरह से यदि अगला जन्म होगा और हमको कोई अच्छा बुरा कर्मों का फल मिलेगा कोई इनाम मिलेगा तब तो हम मेहनत करें अच्छे अच्छे काम करें और अगर अगला जन्म होगा ही नहीं कोई इनाम मिलेगा ही नहीं तो क्यों मेहनत करें ठीक है ना तो इसलिए इस बात को जानना बहुत आवश्यक है कि अगला जन्म होगा या नहीं होगा होगा तो अच्छे काम करेंगे ताकि हमारा अगला जन्म अच्छा हो और अगला जन्म नहीं होगा तो फिर जो मन में ऐसा ही करेंगे तो चलिए बहुत सारे लोगों को संशय है इस बात को संशय को दूर कर लें अगला जन्म होगा या नहीं होगा छोटे छोटे दो तीन प्रश्न में आपसे पूछता हूँ खासतौर से कॉलेज के विद्यार्थियों से ये, ये लोग अपना उत्तर देंगे आपको ये मनुष्य का शरीर मिला इस जन्म में मनुष्य का शरीर मिला ये मुफ्त में मिला है या कोई कर्मों का फल है क्या सोचते हैं कर्मों का फल ठीक है बिल्कुल सही उत्तर आपका मुझे स्वीकार अब दूसरा प्रश्न कर्म पहले किया जाए और फल बाद में दिया जाए यह बात ठीक है या फल पहले दिया जाए कर्म बाद में किया जाए कौन सी बात ठीक है कर्म पहले दोनों उत्तर पे ठीक है मैं दोहरा देता हूं आप याद कर ले पहली बात आपने यह स्वीकार की कि यह शरीर मुफ्त में नहीं मिला यह कर्मों का फल है और दूसरी बात यह भी कही कि कर्म पहले करो फल बाद में मिलेगा अब तीसरा और आखिरी सवाल आपको पैदा होते ही ये शरीर मिल गया ठीक है तो पैदा होते ही ये कर्मों का फल मिल गया जिन कर्मों से आपको ये शरीर मिला वो कर्म आपने कब किए थे अब आपने सवाल बोला मैंने कुछ नहीं बोला मैंने कुछ नहीं बोला आपने सब कुछ कर्म किया पिछले जन्म फल मिला इस अब तो समझ में आ गया दो जन्म हो गए ना अब ये आखिरी जन्म है या आगे और भी मिलेगा और भी मिलेगा अब जो अगला जन्म मिलेगा वो मनुष्य वाला चाहिए या कोई दूसरा चाहिए वैरायटी बहुत सारी है डिस्कवरी चैनल पे देखो बहुत सारी वेरायटी आप कहते हैं मनुष्य वाला चाहिए अब जो मनुष्य का जन्म मिला ये फ्री में मिला या कर्मों से मिला अगला भी यदि मनुष्य का जन्म चाहिए तो फ्री में मिलेगा या कर्मों से? से कैसे कर्मों से अच्छे या बुरे बस तो अच्छे काम करो <laughs> अगर मनुष्य बनना है अच्छे माता पिता चाहिए अच्छा परिवार चाहिए अच्छे विद्वान धार्मिक सदाचारी ईश्वर भक्त ईमानदार चरित्रवान ऐसे बढ़िया माता पिता चाहिए संपत्तिशाली परिवार चाहिए तो आपको अच्छे काम करने पड़ेंगे समय समाप्ति की ओर दो मिनट बचे अब अच्छे काम कौन से और बुरे कौन से आप सब जानते छोटे बच्चे तो है नहीं सबको पता पता पता है, है, है आप तो बच्चों को भी पता है। चोटे -चोटे बच्चों को को भी भी छोटे-छोटे कौन कौन सा कौन सा ठीक और गलत तो जब आपके मन में कोई काम करते समय मन में डर लगे भय हो शंका हो थोड़ा संकोच हो आपको ऐसा लगता हो कोई देख लेगा तो क्या होगा फंस जाएंगे क्या होगा पिटाई होगी बदनामी होगी जब ऐसा विचार आए तो समझ लेना ये कौन सा काम है ये गलत काम है वो काम मत करना और जब मन में आनंद हो उत्साह हो निर्भयता हो तो वो कौन सा काम है तो एक मोटी सी पहचान हो गई जब आपके मन में आनंद उत्साह निर्भयता हो तो समझ लीजिए ये अच्छा काम है इसको करेंगे और जब भय शंका लज्जा हो तो समझ लीजिए ये गड़बड़ है इसको नहीं करेंगे तो ये अनुमान प्रमाण से पता चलता है आपके अंदर ये भविष्य का लज्जा कौन उत्पन्न कर रहा है ईश्वर हाँ जी बोलिए कौन उत्पन्न कर रहा है तो ईश्वर का हम अनुमान प्रमाण से ऐसे जानकारी कर सकते हैं ये अनुमान प्रमाण है कि कोई है हमारे अंदर बैठा हुआ जो हमारे मन की बात समझ रहा है जो हमारे मन की योजना को समझ रहा है जो हमको सूचना दे रहा है ये काम गलत है मत करना इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा कोई है हमारे अंदर बैठा हुआ तो अनुमान प्रमाण से हम ईश्वर को इस तरह से समझ सकते हैं और इस तरह से भी ऊंट तो बैल बनने हाथी बनने हम तो स्वयं तो गये नहीं थे तो अनुमान लगाओ कोई दूसरा होगा जिसने पकड़ के सुअर बना दिया बैल बना दिया घोड़ा बना दिया मगधवश बना दिया कोई तो है ये अनुमान प्रमाण तो इस प्रकार से कहीं प्रत्यक्ष प्रमाण से कहीं अनुमान प्रमाण से हम ईश्वर को समझ सकते हैं कर्म भर को समझ सकते हैं पुनर्जन्म को समझ सकते हैं और अच्छे काम कर सकते हैं बुराई से बच सकते हैं अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं तो समय समाप्त हो गया जितना मुझे दिया था प्रवचन के लिए बस इतना ही कहता हूँ अपने जीवन का हिसाब देखें अपना अपना हिसाब पहले देखें अपने आप को पहले ठीक करें और जब आप अपने आप को ठीक कर लें फिर दूसरों की भी मदद करें फिर दूसरों की भी सहायता करें उनको भी सुझाव दें भाई अच्छे काम करो और ये जीवन भी अच्छा और अगला भी अच्छा और गलत करेंगे तो ये भी बिगड़ेगा और अगला भी बिगड़ेगा इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जीवन के कई पहलुओं को छुआ है मैं जो छोटा था एक गीत गाया करता और मैंने बहुत कुमार सभा लगाई है यहाँ भी लगाई है कुमार सभा आज दिन पर काम किया और मैं गाया करता था और वहां जितने और मांग मांग उस भगवान से क्या मिलेगा मांग कर इंसान से मांग बंदे मांग उस भगवान लेकिन मैंने अब गीत के बोल बदल दिए क्यों बदल दिए अब वो कहता हूं मांग बंदे मांग इस इंसान से क्या मिलेगा मांग कर भगवान से ये क्यों बदला है क्योंकि आजकल आप टीवी पर खूब देखते हैं स्वामी जी महाराज चलता है वो कहता है कृपा हो जाएगी शुरू से बाहर दो तो। मेरा कहने का मतलब नहीं आप समझ जाएंगे कितना पंड है जेलों में जल रहे हैं सड़ रहे हैं और हमारे बड़े, बड़े बड़े बड़े लिखे उसका विवाह हो गया लेकिन संस्कार बड़े पक्के थे उसके दैनिक संध्या करती अपना और अपना ईश्वर भक्ति करती जैसे मैंने बताया उसको वैसे बड़ा सुंदर गाती थी वो उसकी शादी हो गई पुराने घर के अंदर पहले दिन गई मंगलवार का दिन था सासुन का बेटी आज मंगलवार का दिन है साड़ी नहीं, अच्छा नहीं डाल लो अब नई नई दुल्हन आई थी तैयार हो गई नरंद भी तैयार हो गई गली दस बारह इकट्ठी होकर के मंदिर जा रही और जाकर के सासू ने का बेटी जाओ भोग लगाओ कहने का है अब मुझको बचपन के संस्कार याद आ रहे थे क्योंकि बचपन में उसको मैंने सिखा रखा था कि मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ खा न सकेगी पूछो जो कोई बात तो बतला ना सकेगी जो बात करोगे तो, तो वह खामोश रहेगी उठकर जो चले जाओगे तो कुछ में कहेगी मुखड़े से कभी मक्खी को हटा ना सकेगी मंदिर में पड़ी मूर्ति कुछ रख दो खाने को फल फूल मिठाई आ जाएगा चूहा तो कर देगा सफाई जब ये संस्कार वो गई लेकिन पहला दिन और सासू माता हुआ शिवजी का इसने तो कोई बात नहीं माता जी लाओ डब्बा दो मैं भोग लगाती हूँ शिव जी को भोग लगा इसने डब्बा खोला नई दुल्हन थी कोई खीर पता नहीं तो बर्फी थी ताजी बर्फी और लेके बर्फी को इतनी सारी मेरी ग्रहण बैठी शिव आसमार वो लेकर के गई शिवजी को भोग लगाने के छोटा सा मंदिर था जैसे भोग लगाया उसको बचपन की कविता याद आ गई कि मंदिर में पड़ी मूर्ति क्या, क्या, आप कहीं ये क्या कहने का मैं पढ़ी लिखी पी एच डी लड़की है सब कुछ क्या हो गया लगता है इसको पड़ते हैं क्या पानी डालो पंखा करो पानी का छिट्टा दे कहने की बेटी क्या हो तेरी पढ़ाई को, तो तो क्या? क्या को दिखता नहीं है उसके गले में जो सा जगाया जा रहा है से हम नहीं बीच में है आए हैं और चालीस मिनट के लिए क्योंकि मुझे एक बजे से बात भी करना है आपको भोजन भी देना है उस कार्यक्रम के अनुसार आदमी करूँगा वो हम सबका मार्गदर्शन करेंगे आप रोज उनको सुनते हैं श्री अग्रवाल जी में आप जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए ये ये लोगों को कंटिन्यू करते हैं हमारा पुरस्कार ताल इस नवाचार पुरस्कार का इसको गा, इस पर लगाओ खड़े हो के बोलें ये लो जी मेरे को また <laughs> स्वामी तेश्वराजी महाराज समादरणीय स्वामी विवेकानंदी परिभराजन माननीय आचार्य नंदिताजी सम्मान श्री आशुष्वन सम्मान श्री दर्शन जी अग्निहोत्री अन्य जी अरोड़ा इस दर्शन योग महाविद्यालय और वैदिक भक्ति साधन आश्रम के प्रबंधन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी और दूसरे महानुभाव और बड़ी देर से यहाँ पर बैठे हुए सभी श्रद्धा श्री सज्जन किसी आश्रम में गुरुकुल में पढ़ने वाले छात्रों में से किसी एक अपने शिष्य को गुरुजी ने यह आदेश दिया कि जाओ पास के जंगल में जाकर ये जड़ी बूटी ले आओ किसी बीमारी को ठीक करने के लिए वो विद्यार्थी जंगल की गतिविधियों से परिचित था उम्र में भी बड़ा था शरीर में शक्तिशाली था तो उसको ही काम सौंपा गया कि जंगल में जाकर ये वाली जड़ी बूटी गया वो उसकी उसे पहचान भी थी। तो जंगल में गया उस जड़ी-बूटी को खोजते-खोजते-खोजते जंगल में थोड़ा गहराई में चला गया तो उसने एक विचित्र दृश्य देखा उसने देखा कि एक पेड़ के एक झाड़ के वृक्ष के नीचे एक गीदड़ बैठा हुआ है गीदड़ जानते है ना आप जयपाल डर होने के लिए प्रसिद्ध है वो प्राणी लेकिन मानसाह होता है शिकार नहीं कर पाता तो मरा हुआ कहीं घर मिल गया शेर का खाकर बचा हुआ ऐसे अपना जीवन चलाता है तो तोड़ बैठा हुआ है पेड़ के नीचे और मनुष्य को देखकर ऐसे वैसे प्राणी जरा बचने की गुर भागने की या ताकतवरों को तो हमला करने की कोशिश करते हैं उसके कोई हलचल नहीं हुई वो ऐसा का ऐसा ही बैठा रहा तो पास में गया गया तो इसने देखा कि उसके चारों पैर नहीं है। या तो उगे नहीं होंगे जन्म से ही ऐसा भी होता है कभी-कभी तो तो तो देखा अरे तो कैसे यहां जंगल में जीवित है पैर ही नहीं है जम फिर करके अपना भोजन ढूंढे तो उस अम्रथ इसके पास नहीं है जिंदा कैसे तभी उसने देखा उसको क्योंकि वो जंगल की गतिविधियों से परिचित था तो झाड़ियों में सरसराहट सुनाई दी और चिड़िया चहकने लगीं जोर जोर से तो उसको अनुमान हो गया कि आस पास कोई शेर चीता, बाघ भेड़िया ऐसा कोई खतरनाक जानवर है तो वो जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया उसी वृक्ष पर जिसके नीचे मुखी घर बैठा हुआ था वृक्ष पर चढ़ गया तो थोड़ी देर में उसने देखा कुछ ही मिनटों तो बाद एक शेर आया जिसके मुंह में मांस का टुकड़ा था और उसने लाकर उस गिद्ध के सामने उस मांस के कपड़े को रख दिया और और चला गया और उस गिद्ध ने उसको खा लिया तो वृक्ष पर चढ़े हुए शिष्य ने सोचा कि ओहो आज मेरा विश्वास गहरा हो गया कि भगवान है इस प्राणी को जिसके पैर नहीं है इसके भी भोजन का इंतजाम भगवान ने यहां जंगल में कर दिया और शेर शेर जैसा प्राणी अपने मुख में गोश्त लेकर के आया दिया। भगवान है। तो सोचा कि जब भगवान है और इस गिगड़ के भी भोजन का इंतजाम कर दिया उन्होंने सब प्राणियों के भोजन का इंतजाम कर रहे हैं तो मेरे भोजन का भी इंतजाम वो करेंगे और पेड़ से उतरा और वहीं गिर के पास बैठ गया कि मेरे लिए भी भोजन जरूर भगवान है गिर के लिए भेजा तो मेरे लिए भी भेजे एक दिन बीता कोई भोजन नहीं आया दो दिन बीते कहीं से भोजन नहीं आया तीन दिन बीते कोई उसके लिए भोजन नहीं लाया शेर आता था जरूर उसके लिए गोश्त लेकर के तब वो पेड़ पर चढ़ जाता और फिर नीचे उतर आता लेकिन भोजन कहीं से नहीं आया और तीन दिन बीत गए तब गुरुजी को हुई कहां गया? कहां, कहीं आश्रम की मर्यादा, बंधन, तपस्या, पसंदना आ रहे हो और छोड़ के भाग गया यह जंगल में गया है शेर वेर ने खा लिया हो ऐसा इसलिए नहीं हो सकता कि जंगल के सारे तौर तरीके वो जानता है फिर भी अब चला गया है हमारे उसमें था तो अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कम से कम ढूंढने तो सही तो ढूंढने के लिए अपने और दो-तीन शिष्यों को साथ लेकर गुरु जी ने तो ढूंढते ढूंढते वही पहुंच गए जहां उनका शिष्य बैठा हुआ भोजन कहीं से आएगा तो गुरुजी पहुंचे उनको देख करके खड़ा हुआ प्रणाम किया तो गुरुजी ने कहा कि क्या हो गया तेरे वो बीमार पड़ा हुआ है उसके लिए जड़ी बूटी भेजा था और तू यहाँ बैठ गया हम तो सोच रहे थे कि देख रहे है? नहीं। शेर उसको रोज ला कर भोजन दे जाता है तो मैंने सोचा की भगवान है इस चारों पैर कटे हुए प्राणी के भोजन का इंतजाम कर रहे हैं तो मेरा भी इंतजाम कर इसलिए मैं बैठा था और अब तीन दिन पहले मेरा जो तो भगवान में विश्वास गहरा हुआ था आज टूट गया मेरे लिए कुछ नहीं तो नहीं जैसे कि आदरणीय स्वामी जी छात्रों से पूछ रहे थे मैं भी छात्रों से पूछ लेना चाहता हूँ मुझे लग रहा है काफी देर से कुछ कुछ स्पेशल टीम की ये बच्चियां बैठी हुई नीली टेप लगाई कुछ अलग से स्क्वाडे नेशनल और भी बच्चे है यहाँ तो आपको क्या लगता है क्या दृष्टिकोण सही है उस शिष्य का नहीं है तो क्यों कर्म तो का प्रयोग कीजिए तो गुरु जी ने उस शिष्य को कहा कि तू अपने को गीदड़ की जगह रखकर क्यों देख रहा है शेर की जगह रखकर क्यों तो देखता भोजन कहीं से तेरे लिए आए इस कामना में तू है तू दूसरों को भोजन देने वाला बन ये इच्छा तेरे में क्यों नहीं और फिर इसके अलावार, इसके अलावा अलावा ना तो तो तो है तू तो, तो मनुष्य है मनुष्य के साथ ईश्वर तो की कुछ और अलग स्पेशल अपेक्षाएं है रविन्द टैगोर की गीता ने भी मेरी कि परमेश्वर गुलाब के फूल से बस इतनी ही अपेक्षा रखते हैं कि वो खेले और मनुष्य पुह से, से परमेश्वर की अपेक्षाएं रानी परमेश्वर ने मनुष्य को अंधकार दिया है सब प्राणियों को भी दिन भी होता है रात भी होती है मनुष्य है जिससे परमेश्वर की अपेक्षा है कि तुम अंधेरे में प्रकाश का सृजन कर सकोगे परमेश्वर ने मनुष्य को आंसू दिए मनुष्य के अलावा दूसरा कोई प्राणी नहीं है जो रोता हो अभी देखा है आपने किसी प्राणी की आंखों में आंसू नहीं आते लकड़ भगे की आंखों में आते हैं? आतेडाइल की आंखों में आते गलती से मगरमच्छ की आंखों में आंसू आते पर कोई प्राणी नहीं रोता पर कोई प्राणी हंसता भी है क्या किसी भैंस को किसी दिन आप हंसता मुस्कुराता देख ले हो सकता है वहां भी पानी हो मैं इस बारे में निश्चित रूप से नहीं कहूंगा लेकिन हंसता तो कोई नहीं है इतनी बात है। एक प्राणी है जो हंसता भी है बोलिए कौन अमृषि के अलावा जिसका पहले नाम मैंने लिया था लकड़ पर वो भी हंसता नहीं है जंगल में जाइए तो हंसने की आवाज सुन के कई लोग डर जाते हैं, हैं कौन हंस रहा है? पर हंसता नहीं है वो हा हा करके उसके मुंह से आवाज निकलती है वो हंसा है? है, है एक दूसरा प्राणी है उसको रहता है जोर से ठहाका मार के हंसता है वो उसको रहता है कौन है वो कौन सा मोदी जी वाला नहीं नहीं नहीं आपने मोबाइल पर जो होती है, है। देखा होगा। दूसरा प्राणी है एक मछली। और वो भी मुस्कुराती नहीं है उसके होठों की बनावट ऐसी है कि हमेशा मुस्कुराती दिखती है परमेश्वर ने मनुष्य को आंसू भी दिए साथ ही मुस्कुराने का सामर्थ्य दिया है मनुष्य है जो आनंद की खोज करेगा और आनंद तक परम आनंद तक पहुंच सकेगा प्राणियों कोई नहीं है। तो हमारा जीवन बहुत अंशुभ हमारे हाथ में गुरु जी ने कहा कि तुम मनुष्य हो और इस बात पर गौर करो तुम यहां तीन दिन बैठे भोजन का इंतजार करते रहे इसके तो चार पैर हैं नहीं बाकी इस जंगल में भी कौन सा प्राणी ऐसा है जिसको भोजन पहुंचा रहे हैं ईश्वर हा भोजन इस सृष्टि में है मनुष्य के अलावा बाकी सब पशु पक्षियों को अपना भोजन उपलब्ध है और ढूंढने का पुरुषार्थ उन्हें करना पड़ता है सुबह से शाम तक हर एक प्राणी को एक चींटी को भी एक कीड़े को भी एक पशु को भी एक पक्षी को भी अपना भोजन ढूंढना है भोजन मिल जाएगा और ढूंढना पड़ेगा मनुष्य को ढूंढना नहीं उससे कुछ विशिष्ट करना है क्योंकि हाथ केवल परमेश्वर ने मनुष्य किसी और प्राणी के पास नहीं इसलिए मनुष्य को अपना भोजन ढूंढना नहीं उत्पन्न करना पड़ता है हाँ गेहूं आपने बनाया नहीं जो आपने बनाया नहीं चना आपने बनाया नहीं आम अमरूद अंगूर आपने बनाए नहीं है पर इन्हें आप प्रतिवर्ष हर मौसम में हर फसल में इन्हें उत्पन्न करोगे तभी मिलेंगे इसके तो अलावा मनुष्य को एक काम और करना पड़ता है भोजन और जीवन की सुख सुविधाओं के साधन उपजाने होंगे उसमें परिश्रम लगेगा कर्म लगेगा बुद्धि लगेगी इसके बाद उपजने के बाद उन चीजों को ऐसा ही ऐसा इस्तेमाल कर लेने से आपका सुख नहीं बढ़ेगा आपको उन्हें कुछ नया रूप देना पड़ेगा धान होता है गेहूं जौ, जब उगते हैं तो बाल में जैसा लगा है गेहूं या जौ, वैसा ही खाओ धान अपनी बाल में जैसा लगा हुआ है वो चावल का दाना के से ऐसा ही खा के देखो सुख बढ़ा के दुख? दुख तो आपको उसको और नई शक्ल देनी पड़ती है उसको सुधारना पड़ता है उसको संस्कार देना पड़ता है सुसंस्कृत करना पड़ता है व्यवस्थित करना पड़ता है छिलका हटाना पड़ता है चने को आप ऐसा का ऐसा नहीं खाएंगे कच्चा उसको उबालेंगे फ्राई करेंगे या उसको पीसेंगे छिलका अलग करेंगे बेसन से फिर पकौड़ी बनाओगे सोन पापड़ी बनाओगे लड्डू बनाओगे नई शेप थी तो आपका सुख बढ़ा भी है जी हाँ पर चने का पत्ता थोड़ा नमक लगाओगे थोड़ा उसमें मिर्च लगा लोगे स्वाद बढ़ जाएगा हरे चले का। तो कोई भी चीज कुछ ही चीजें हैं जिनको आप प्रकृति में जैसी है वैसा का वैसा इस्तेमाल कर सकते हो जैसे हवा सूरज की रोशनी पानी और कुछ अवस्था तक दूध लेकिन गाय से भैंस से निकला तुरंत पीलो तो उसके कुछ ही क्षण बाद उसमें बैक्टीरिया पैदा होने शुरू हो जाते हैं फिर आपको उसे उबालना पड़ेगा पर दूध से भी दही जमाओगे दही से रायता बनाओगे और घी निकालोगे तो आपने जैसे जैसे उसका संस्कार बढ़ाते गए उसकी शक्ल बदलते गए वैसे-वैसे उसका सुख बढ़ता गया कपास पैदा कर ली पहन लोगे कपास को कपास से धागा बनाओगे धागे से कपड़ा धोगे कपड़े को फिर अपने अपने शरीर के साइज के हिसाब से अलग अलग डिजाइन फैशन से उसको हाथ बनाए तब आपका मौसम से रक्षा होगी उस कपड़े से शरीर की खूबसूरती बढ़ेगी तो मनुष्य को इतना सब करना पड़ेगा तब उसका सुख बढ़ेगा और इसमें एक चीज और जुड़ेगी उसके बिना भी आप कितना भी पुरुषार्थ कर लेना कितनी भी बुद्धि लगा लेना आप सुखी और आनंदित नहीं हो सकोगे कौन सी चीज है वो मनुष्यता का आधार है वो बस उस चीज को हटा दो सब कुछ धरा रह जाएगा और हमारा जीवन पशुओं के स्तर पर पहुंच जाएगा कौन सी चीज है वो कौन सी चीज है वो नहीं कितनी बुद्धि नहीं, नहीं।, नहीं।, नहीं।, नहीं। कर्म कर लेना मेहनत कर लेना नहीं, नहीं। अभी बताऊंगा अभी बीच में जो बात छूटी उसे पूरा करूं फिर याद दिला देना, देना नहीं तो रह भी जाएगी बात और चालीस मिनट मुझे दिए शुरू कब किया वो मैं पूरी <laughs> थी। <laughs> थी का पॉइंट प्रथम <laughs> उसके भी याद दिला दिला देना आप लोगों काम। <laughs> <थी। laughs> जीवन हमारा ईश्वर ने हमें साधन दे दिए, उपकरण दे दिए प्राकृतिक व्यवस्था दे दी उपजाऊ अनाज भोजन और सुख की चीजें नए नई शक्ल दो उद्योग के द्वारा बुद्धि के द्वारा के द्वारा और सुख बढ़ाते गा जीवन का कुछ हिस्सा ईश्वर ने अपने नियंत्रण में रखा है कुछ हमारे हाथ में कुछ ईश्वर के हाथ में जैसे हमारे शरीर में तो जितने भी फंक्शन हैं, जितनी भी क्रियाएं होती हैं, गतिविधि होती है एक्टिविटी उनके दो विभाग हैं कुछ फंक्शंस वो हैं जो हमारी इच्छा से और प्रयत्न से होंगे गए कॉन्शियसली होंगे हाथ को ऐसे उठाना है तो आपकी इच्छा होगी और कोशिश करोगे तभी उठाओगे उठा बाल संवार नाक छिल चलना है बैठना है बैठे रहना है आपकी इच्छा आपका प्रयत्न कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो आपके बिना किए चल रहे जीवन उन पर भी निर्भर है चलोगे नहीं काम नहीं करोगे खाओगे नहीं पियोगे नहीं भोजन नहीं चलेगा लेकिन पियोगे आपकी इच्छा लगेगी क्या क्या पीना क्या नहीं पीना कितना पीना नहीं कितना भोजन की थाली सामने रखिए अब ये आपकी इच्छा है कि रोटी का टुकड़ा तोड़कर सब्जी में पहले लगाओ या दाल में या कितना और मुख में डालकर कितनी देर चबाओ कितनी देर उसका स्वाद लो आपकी इच्छा लग रही है ना और आपका प्रयत्न भी इसके बाद गले से जब भोजन नीचे उतर गया पेट में पहुंच गया अब आप ये नहीं कर सकते कि जो पाचन तंत्र अंदर चल रहा है आते जो अपना काम शुरू कर चुकी हैं वो डाइजेशन सिस्टम थोड़ी देर के लिए रुक जाए या आपके हाथ में नहीं।, नहीं।, नहीं क्या आपको मालूम है कि आपके शरीर में जो खून घूम रहा है कैसे कैसे कहां काम जाता है हार्ट में भी जाता है किडनी में भी जाता है लंग्स में भी जाता है लंग्स में, में पहुंचता है तो कार्बन डाइऑक्सा हार्ट में जाता है हार्ट पंप करके पूरे शरीर में उसको भ्रमण करा रहा है एक घंटे में दो बार आपके खून को छान कर साफ कर देती है आपकी किडनी आपके घुड़ती अब कर दिया पता चला चलो आपको घड़ी देखो 12 बज के बीस मिनट पर आपका खून शुरू हुआ है, है, है? है साफ होना यह हो चुका। आधा घंटे में जो होता आपको पता है? कौन कर रहा है ये? और किडनी, हार्ट, फेफड़े, इन सब का जो आपस में व्यवस्था है जो जुड़ाव है कब लिवर का फंक्शन किडनी से जुड़ेगा किडनी खून को छान पूरे शरीर में कर देंगी और भोजन से आपने बहुत सारे तत्व लिए कुछ ब्लड में कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा हो गए तो मृत्यु हो जाएगी यूरिया शरीर में ज्यादा हो गया मृत्यु तक हो सकती है बहुत सी बीमारियां हो जाएगी यूरिया कम रह गया तो भी मृत्यु हो जाएगी शरीर में यूरिया की मात्रा कम हो गई तो भी हो जाएगी बड़े हिसाब से भोजन से जितनी यूरिया चाहिए उतना ब्लड में चली जाती है बाकी पेशाब के पसीने के रास्ते बाहर निकल जाती है और अगर आप भोजन में यूरिया कम ले रहे हैं तो किडनी स्टोर करके भी रखती है इमरजेंसी के लिए ये सारी व्यवस्था आप नहीं कर रहे हो कोई और है मेरे शरीर में भी आपके शरीर में भी उनके शरीर में भी उनके शरीर में भी सबके शरीर में मनुष्य के शरीर में पशु के शरीर में एक छोटे से कीड़े के उपकरण उनके सूक्ष्म आपके थोड़ा बड़े है। और ज़्यादा बड़े लेकिन सब जगह ये जो तो एक जैसा सिस्टम चल रहा है इसको वो वो प्राणी नहीं चला रहे सब प्राणी मिलकर नहीं चला रहे कोई एक अदृश्य शक्ति है परमेश्वर के होने में बहुत सारे अनुमान और प्रत्यक्ष ऋषिंद के अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण दिए जा सकते हैं उनमें से एक ये भी है तो क्या बात स्पष्ट हुई जीवन का कुछ हिस्सा कुछ हिस्सा ईश्वर के हाथ में अब क्या खाना है बुद्धि दी है प्रयोगों से आपके सामने स्पष्ट है कि ये चीजें खाने से शरीर को नुकसान पहुंचेगा भले स्वादिष्ट हो तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है कि कुछ नई उम्र के बच्चे भी यहाँ हैं कल शाम को मैं था तो वहां शायद नौजवान दो चार ही थे तो स्वामी जी की तरह मैं भी पूछ लू पिज्जा बर्गर खाना चाहिए कि नहीं कारण बताओ मुझे तो अच्छा लगता है आप यहां बैठे हो इसलिए कह रहे हो कि नहीं ऐसा मत कह सच बोलो अच्छा खाते तो हो ना अच्छा गोलगप्पे चाट दही भल्ला खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, चाहिए? चाहिए? पिज्जा बर्गर और गोलगप्पे टिक्की में फर्क क्या है कि उसमें नुकसान है और इसमें नहीं ठीक कहा आपने लेकिन जैसे समोसा है वो भी मैं देखा है ये है कि हैं बर्गर वगैरह जो बना रहे वो उसमें एक और जो भी थाई या चाइनीज फूड वगैरह है मंच उसमें एक तत्व मिलाया जाता है एक केमिकल जिसको बोलते हैं अजीनो मोटो वो इतना खतरनाक है कि कई बार उसकी इतनी भयंकर एलर्जी होती है कि मृत्यु तक हो सकती है और थोड़ा दिखेंगे। हर चीज की एक सीमा है मैं नहीं कहूंगा कि पिजा बर्गर बिल्कुल न खाओ नॉन वेज तो है नहीं हो उसमें कोई हिंसा तो है नहीं बस वो एक तत्व है जो कि क्या करता है किस लिए डाला जाता है वो तो इसलिए डाला जाता है कि जब वो उसमें डाल दिया तो जब आपके मुख में पहुंचेगा वो अजीनोमोटो उस चीज के द्वारा बर्गर के साथ तो आपके जीव में जो हजारों टेस्ट हैं जो स्वाद कलिता हैं वो फैल जाती है ज्यादा खुल जाती है इस वजह से वो चीज ज्यादा स्वाद लगेगी पर उसका नुकसान ये है कि आप रोज खाओगे तो अजीनोमोटो मोटो रोज जा रहा है तो उसका एडिक्शन हो गया उसकी लत पड़ गई फिर आपको दाल चावल सब्जी अच्छी स्वादिष्ट नहीं लगेगी ये उसका नुकसान हुआ तो जब आप रीजन समझ लेते हो तब तो समझ लेना चाहिए कि इससे बचें। तो आप 15 दिन में एक बार पंद्रह चलेगा उसको छेद जाएगी रोज खाओगे तो उसके नुकसान है। इसी तरह चाट वगैरह भी एक सीमा तक और रोज नहीं क्योंकि किसी भी चीज का एडिक्शन लगा और वो दुख में बदला जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनसे पूछता हूं आपको दिमाग तेज करने की विधि मालूम है? बुद्धि तेज करने की देखो, एक एक सीधा सीधा भौतिक उपाय है और वो ये कि जितना आप किसी डिफिकल्ट सब्जेक्ट को समझने में अपना मन बुद्धि लगाओगे उतना आपका मस्तिष्क तेज होता जाएगा जैसे चाकू को जितना घिसा धार देनी हुई तो बुद्धि को जितना आप कठिन विषयों को समझने में लगाते हो उतना आपकी बुद्धि तेज होती है। बुद्धि को कम करने के तरीके वो जरूरी क्योंकि अगर वो तरीके आप करते रहे करते रहे और मैं जानता हूं कि करते हो तो आपका ब्रेन और दंग और दंग और अधिक दंग होता जाएगा और वो तरीका यह है कि रोज दो घंटे से ज्यादा आप टीवी कंप्यूटर मोबाइल पर जो आप करते रहते हो और दोस्तों सहेलियों के साथ गपशप ये सब मिलाकर बैठे बैठे किए जाने वाला मनोरंजन दो घंटे से ज्यादा अगर हुआ तो आपका ब्रेन एडिक्ट हो जाएगा उसी मनोरंजन का और वो हर चीज को कहेगा कि मुझे तो ये चीज विद एंटरटेनमेंट नाचते गाते दिखाओ मैथा फिजिक्स समझ में केमिस्ट्री मन नहीं लगता हिस्ट्री ग्रामर कुछ नहीं समझ में आएगा मन उससे भागेगा क्योंकि मन को एडिक्शन पड़ गया लत पड़ गई आदत हो गई मनोरंजन की आदत मत पड़ दे देना सहमत है आप तो प्रोमिस दे दो तो बात आगे बढ़ाओ हाथ तो उठाकर दे दो जितने भी बच्चे बैठे हैं, बातें है काम की तो बड़ों की भी है लेकिन लेकिन ये दुनिया कितनी अच्छी हो जाए किसी विचारक ने एक बहुत खूबसूरत बात कही बहुत खूबसूरत बात कही वो विचारक कहता है वो दार्शनिक ये कहता है कि ये दुनिया बहुत अच्छी हो सकती है ये दुनिया बहुत खूबसूरत हो सकती है इस दुनिया से अन्याय अत्याचार समाप्त हो सकते हैं और यह धर्म स्वर्ग बन सकती है अगर बड़े बड़े लोग वो काम करने लगे जो वो अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जो वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं अपेक्षा करते हैं वो काम पुरानी पीढ़ी के लोग भी करने लग जाएं और बजाय जुबान से सिखाने के खुद को एक आदर्श उदाहरण बनाकर अपने बच्चों के सामने रख दें। तो एक धरती स्वल्भ हो सकती है तो बहरहाल जीवन का कुछ हिस्सा ईश्वर देहात में कुछ हमारे हाथ में जो हमारे हाथ में है उसको ठीक से कर दो अच्छा भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं कि बुरा करते हैं सब अच्छा ही अच्छा करते हैं। तो हमारे जीवन में दुख आ गया तो भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया अच्छा किया कि बुरा किया हमारे साथ तो अच्छा किया ना बुरा किया ना हमें ही दुख दिया नहीं वो कर्मों का फल ना देना दुख हमें हमें तो बुरा ही लगता है ना तो वही छाप कर देखो पीछे इस जीवन में, पहले अब में फेल हो गए कारण वहां छाप कर देखो पढ़ने में कितना मन लगाया और टीवी में कितना टाइम दिया कारण वहां है ना अपने हिस्से में जीवन का जो हिस्सा आपके हाथ में है उसको ठीक से कर लीजिए भोजन जब पेट में चला जाएगा फिर ज्ञान ईश्वर के पाले में ईश्वर के कोर्ट में चली जाएगी लेकिन क्या खाना क्या नहीं खाना कितना खाना कब खाना ये तो हमारे हाथ में था तो जो अपने हाथ में जीवन का हिस्सा उसको ठीक से संभाल लो उसके बाद जो होगा ईश्वर की व्यवस्था से निश्चित मानना वो अच्छा ही होगा भले दुख तो ही क्यों ना आएगा इसलिए वो दुख जो हम रोज क्रिएट करते रहते हैं उनसे आराम से बचा जा सकता है आसानी से बचा जा सकता वो दुख जिनके कारण हो चुके अतीत में कोई कर्म कोई कोई कैसा भी, उसके कारण कोई दुख है, अगर ईश्वर की व्यवस्था से आया है तो उसका भी परिणाम कल्याण का होगा कालांतर में पता चलेगा तो अपना कर्म ठीक से करते रहे और उसके बाद फिर आप ईश्वर के निर्णय पर छोड़ दें तो भगवान श्री कृष्ण का कहना है नहीं कल्याण कल्याण पित अपने और दूसरों के का ध्यान रखकर अगर आपके हिस्से में जो कर्म आया था वो आपने कर दिया है फिर निश्चिंत हो जाओ ऐसा व्यक्ति कभी दुर्गति को प्राप्त तो नहीं होगा जीवन का कुछ हिस्सा हमारे हाथ में कुछ ईश्वर के हाथ में और कुछ इसका उत्तर आप दीजिए कुछ है हम सबके एक दूसरे के हाथ में अब चलते हैं आगे इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं जीवन का कुछ हिस्सा ईश्वर के हाथ में कुछ हमारे हाथ में कुछ है हम सब का एक दूसरे के हाथ में क्योंकि जीवन आपस में संबद्ध है कल्पना कीजिए कितने मिनट रहेंगे रह गए कल्पना कीजिए धरती पर कोई हिस्सा ऐसा है जहां कोई पशु नहीं कोई प्राणी नहीं कोई किला नहीं केवल मनुष्य केवल मनुष्य ध्यान दीजिए केवल मनुष्य है वहां जीवन चलेगा क्यों क्योंकि सबका जीवन आपस में एक दूसरे से जुड़ा है। कोई फूल नहीं खिलेगा धरती पर अगर मधुमक्खी ना हो तिरिया ना हो हो, कोई फूल नहीं खिलेगा बहुत से वृक्ष अपना बंद हो जाएंगे अगर कबूतर ना हो कौआ ना हो गौरैया ना हो और वृक्ष वनस्पतियां समाप्त मनुष्य का जीवन कहां से चले और मनुष्य आपस में एक दूसरे के जीवन को तो संभाले हुए अच्छा जो भोजन आप करते हो क्या सारी चीजें आप उगाते हैं अगर किसी के घर में खेती होती भी है तो भी क्या वो अपने भोजन की सारी चीजें अपने खेत में उगा लेता है संतरा हरियाणा में पैदा होता है सेब यहां पैदा होता है दाल में छौक लगाते हो कहा से आई रोहतक में आसपास के गाँव में जीरा कहां से आया इलायची कहां से आई दालचीनी कहां से आई तेजपात कहां से आया कितने मसाले आप डालते हो और कितनी कितनी चीजें? पर हरियाणा में भी कुछ पैदा होता है यहां से चला जाता है मुंबई महाराष्ट्र गेहूं वहां इतना नहीं होता संतरा पैदा होता है नागपुर में अंगूर पैदा होता है नासिक में ज्यादा और रोहतक में उपलब्ध हो जाता है तो सबका एक दूसरे के सहयोग से किसी ने कपास पैदा की किसी ने कपड़ा बुन दिया धागा बना दिया किसी ने सिल दिया किसी ने गेहूं पैदा किया किसी ने चावल पैदा किया किसी ने गन्ना पैदा किया किसी ने चीनी बना दी किसी ने रसगुल्ला बना दिया और सीखा कहां से खेती करना रसगुल्ला बनाना सीखा कहां से अपने पिछड़े लोगों से उन्होंने कहां से सीखा अपने पिछले लोगों से उन्होंने कहा से सीखा अपने पिछली जनरेशन से मनुष्य ने ज्ञान को संभाल के रखा है जनरेशन टू तो जनरेशन और हर नई पीढ़ी उस ज्ञान में कुछ नया जोड़ती है और अगली पीढ़ी को सौंपते तो हम सबका जीवन एक दूसरे के सहयोग से भी चल रहा है संगतिकरण से भी चल रहा है तो जिस समाज में जिस मानव समुदाय में यज्ञ है वहां सुख उपजेगा वहां जीवन होगा जहां अयज्ञ है वहां का जीवन कम होता जाएगा सुख कम होते जाएंगे देव इन तीनों से मिलकर होता है। अपने सुख के लिए भी करें और दूसरों के सुख के लिए भी कम से कम दूसरों को सुख नहीं पहुंचा सकते तो दूसरों को दुख न दें। जिस समाज में दूध बेचने वाला दूध में सिंथेटिक दूध मिलाकर बेच रहा हो जिस समाज में डीजल बेचने वाला डीजल में मिलावट कर रहा हो तो जिस समाज में दवा बनाने वाला दवाई में मिलावट कर रहा हो और जिस समाज में अध्यापक स्कूल में न पढ़ाकर कर ट्यूशन पढ़ाने की इच्छा रख रहा हो जिस समाज में डॉक्टर बीमारी जल्दी ठीक ना हो जाए इस चिंता में हो उस समाज में सुख किसका बढ़ेगा हम सब एक दूसरे का जीवन छीन रहे हैं इसका कहना है देवाना आयु प्रतिरंक तो जीव दिव्य शक्तिया देवगण हमें आयु प्रदान करें जीवन प्रदान करें तो वो आसमान में रहने वाले कोई देवता हैं जो तो आपको जीवन देंगे हम सब जब देव होते हैं एक दूसरे को सुख देना चाहते हैं एक दूसरे का सुख बढ़ाना चाहते हैं एक दूसरे के जीवन की रक्षा में सतत प्रयास करते हैं तब सबका जीवन बढ़ता है और जहां सब एक दूसरे से जीवन छीन रहे हो एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए स्कूल में बचा गया कॉलेज में गया वहां ठीक से नहीं पढ़ाया गया तो उसी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए फिर दूसरे कोचिंग में गया तो जीवन नहीं बताओ इतना समय खेलकूद में लगता व्यायाम में लगता और दूसरे किसी कार्य में लगता या उस सब्जेक्ट को याद करने में लगता पर वहां नहीं समझा समझाया गया तो वहां फिर पढ़ना पड़ेगा पर जाना वहां भी जरूरी अटेंडेंस वहां भी लगेंगी दुनिया में और कौन सा देश है मुझे बताओ जहां ट्यूशन पढ़ते हैं बच्चे नहीं, है आपका ऋषियों का देश ज्ञान का जहां आविर्भाव हुआ वो देश, जहां वेद अवतरित हुए ऋषियों के अंतकरण में आविर्भूत हुए ईश्वर की प्रेरणा से वो देश आ रहे हैं इसलिए यज्ञ में हर आहूति देते हुए मन में जब वो भावनाओं का संचार होता है और हमारा जीवन यह जीवन नहीं लगता है और उस भावना को स्वीकार करने वाले अंतर्मन में बसाने वाले यज्ञ को कर्म में उतारने वाले लोगों की संख्या जिस समुदाय में ज्यादा होती है वहां सुख बढ़ता है वहां जीवन बढ़ता है इसलिए जीवन का कुछ हिस्सा ईश्वर के हाथ में कुछ हमारे स्वयं के हाथ में कुछ हम सबकी जो आपस में संबंधता है उसके हाथ में तो दुर्व्यवस्थाएं जहां हो जाती है वहां दुख उपजता है जहां सुव्यवस्था होती है वहां सुख उपजता है इसलिए आपस का ताल मनुष्य समाज का जहां ठीक ठीक होगा वहां सबका सुख बढ़ेगा जहां हर जाति ये कह रही हो मुझे सरकारी सुविधाओं में धन में ऐश्वर्य में सबसे बड़ा हिस्सा मिल जाए और सब उसके लिए आंदोलन करना चाह रहे हो वहां किसका सुख बढ़ेगा जहां सब सुख छीनना चाहते हैं सुख देना नहीं चाहते वहां अयज्ञ है और जो नहीं नहीं करता उसका ये लोक भी नहीं है दूसरा तो छोड़ो इस लोक में इस जीवन में भी ना तुम सुखी हो सकोगे ना दीर्घायु हो सकोगे तो जीवन की और समाज की व्यवस्थाओं को संभाले हर एक हर एक बच्चे को के बनना है कि हम समाज में दूसरों के लिए उपयोगी बन सके कुछ पढ़ने करके कुछ करने योग्य बन करके तो परमेश्वर ने बहुत सारे मौलिक सौभाग्य दिए हर एक मनुष्य को बेसिक एसेट्स जो जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन्नति करने के लिए सुखी होने के लिए परमेश्वर ने सबको लगभग बराबर बराबर दिए उनमें से एक है समय जीवन का चौबीस घंटा सबके पास दूसरा है परिश्रम करने का सामर्थ्य है एवरेज ब्रेन बुद्धि विचार शक्ति उचित अनुचित सही गलत का विवेक उसको बढ़ाया भी जा सकता है और जीवन की ठीक दिशा उतना चुनना होगा आपको और ये सब मौलिक संपदाएं लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ते हैं और जीवन सुखी समृद्ध होता जाता है लेकिन पुरुषार्थ लगेगा जो व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर रहा सिर्फ प्रार्थना कर रहा है और जो व्यक्ति सिर्फ पुरुषार्थ कर रहा है प्रार्थना नहीं कर रहा दोनों में क्या अंतर है तो ध्यान दीजिए पुरुषार्थ यानी एफर्ट यानी प्रयास यानी कोशिश परिश्रम चार स्तरों पर है शारीरिक बौद्धिक मानसिक आध्यात्मिक चारों तरह का पुरुषार्थ कर दीजिए और आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी अगर सफलता नहीं मिली तो कहीं पुरुषार्थ में कमी रह गई है तो ज्यादातर लोग शरीर के पुरुषार्थ से जुड़ जाते हैं बुद्धि कम लगाते हैं पर थोड़ा समझदारी के साथ मेहनत कीजिए कम समय कम परिश्रम में ज्यादा सफलता मन लगाकर पुरुषार्थ कीजिए तो मन लगाकर पुरुषार्थ करते हुए एक तो वो कार्य वो परिश्रम आपको बोझ नहीं लगेगा दूसरे आपके उस कार्य के परिणाम अच्छे होंगे चौथा महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक पुरुषार्थ आध्यात्मिक पुरुषार्थ का मतलब है मिलजुलकर किया जाने वाला परिश्रम दूसरी आत्माओं को साथ लेकर अकेले अकेले कोई काम नहीं होता जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कपड़े आपने अकेले बनाए किसी ने कुछ किया किसी ने कुछ किया और कितने तरह के सुख आप पा रहे हो ये संगतिकरण का परिणाम है सामाजिक व्यवस्था का परिणाम है कोई आपके लिए अनाज पैदा कर रहा है कोई कपास पैदा कर रहा है कोई धागा बना रहा है कोई कपड़ा बना रहा है कोई सिल रहा है कोई सिलाई की मशीन बना रहा है कोई कुछ बना रहा है कोई कुछ बना रहा है कोई सड़क बना रहा है कोई बिजली बना रहा है कोई मकान बना रहा है कोई आपकी बीमारियों का इलाज करने के लिए बैठा हुआ है सब लोग अपने अपने काम को ईमानदारी से यज्ञ की भावना से करने लग जाए सबका सुख और आयु बढ़ जाएंगे और वरना सब एक दूसरे का सुख और जीवन छीन करेंगे तो मिलजुलकर किया गया पुरुषार्थ बड़े चमत्कारी परिणाम देता है और ध्यान देना परमेश्वर ने मनुष्य को एक जो बड़ा सौभाग्य दिया है वो यही है यज्ञ संगतिकरण मिलजुलकर कर पाना सब पक्षी सब प्राणी अकेले अकेले जीवित हैं, अपना है अपना भोजन ढूंढते हैं सुबह से शाम तक मनुष्य है जो वो करता है जिसका परिणाम दूसरों के लिए भी सुख देने वाला होगा और मिलजुल पुरुषार्थ कर सकता है 50 क्विंटल का एक लोहे का गार्डन आप अकेले उठा सकते हो लेकिन 10 लोग मिलकर एक दो तो टीम कहकर उसको ताकत एक साथ जोड़ जाती है आगे बढ़ जाता है और धीरे धीरे करते करते कहीं से कहीं पहुंच जाता है तो जब बुद्धि मिल जाती है ज्ञान जुड़ जाता है तब और भी चमत्कारी परिणाम होते हैं दस मजदूरों ने कर्म जोड़ दिया मेहनत छोड़ दी और वो लोहे का वजली टुकड़ा कहां से कहां पहुंचा दिया दस ने मिलकर सोचा विवाद नहीं संवाद करते हुए सोचा निष्कर्ष निकलेंगे वरना विवाद होते रहेंगे धरती पर और धार्मिक राजनीतिक विचारधाराओं में टकराव अंत में टकरा, युद्ध आतंकवाद विनाश ज्ञान और कर्म मिलक मिल जाएं, बहुत लोगों के ज्ञान भी मिल जाए कर्म भी मिल जाए अभूतपूर्व अद्भूत चमत्कारिक परिणाम होते हैं और इस मिलने का नाम यज्ञ है ठीक तरह से मिला देना तालमेल उसका नाम करना यज्ञ का केंद्र है आध्यात्मिक पुरुषार्थ का एक और आयाम है और वो है दूसरे आत्माओं को साथ लेकर आप प्रयास करते हो इतना अद्भुत रिजल्ट आता है परमात्मा को भी अपने साथ ले लो तब बात कितनी निराली होगी। तो बीमार हो गए क्यों हो गए कोई करूं था नया कर्म करो ना रोका है ईश्वर ने ठीक है नया कर्म करो पर आप नहीं जानते मेडिकल साइंस किसका सहारा लोगे? तो ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ हुआ दूसरे आत्मा का जो आपसे ज्यादा ज्ञान रखता है बीमारी ठीक करने के मामले में आपने उसका सहयोग लिया तो परमेश्वर से ये कहकर देखो तो सही अग्नि तनवा ऊनम तनवाणम परमात्मे जो मेरे तनवा शरीर में ऊनम न्यूनम कमी है रोग है निर्बलता है तनवा प्रणम उसे दूर करके मेरे शरीर को स्वस्थ सबल बनाए ये प्रार्थना निरर्थक है इसका फल होगा कि नहीं कैसे होगा डॉक्टर के पास मत जाना जो कुछ उल्टा सीधा खाना है वो सब खाना और प्रार्थना करते रहना अगले तनवा ऊनम तनवाण तो नहीं होगा तो प्रार्थना भी प्रार्थना भी एक पुरुषार्थ है वो भी एक प्रयत्न है तो चारों स्तरों पर प्रयास कर डालिए शारीरिक बौद्धिक मानसिक तो बुद्धि बढ़ाने का उपाय बच्चे बताएंगे कम करने का तो मालूम है ना वो नहीं करना बैलेंस रहेगी डिफिकल्ट सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करना बुद्धि तेज होगी और परमेश्वर से प्रार्थना भी करना प्रतोदय है प्रिय तो मुझे लगता कि गए होंगे और मैं खड़ी देखना भूल ही जाता हूँ आपको पहले ही है था था। बोल दिया धन्यवाद इस आशा के साथ बात समाप्त कर रहा हूँ कि शाम के कार्यक्रम में भी बताएंगे में और ये दोनों स्थल जो हैं एक विभूति से महात्मा प्रभु महाराज जिनके दर्शन मैंने नहीं किए लेकिन उसके बाद भी वो अपने पुस्तकों के द्वारा अपने विचारों के द्वारा अब भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। स्क्रोत पर डॉक्टर बनवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जीवन यज्ञ के लिए कैसे पुरछात करके हम आगे बढ़ सकते हैं बहुत ही सारदर्भिक विचार आप सबको दिए मैं आश्रम की ओर से आप सबकी ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उन्होंने एक बात कही है बिल्कुल अंत में कही है कि मैंने महात्मा प्रभु आशीष जी महाराज के दर्शन नहीं किए लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप यज्ञ के बाद रोज प्रार्थना बोलते हैं थी। अरे ये पहले किसी ने गाई थी, तो प्रभु हमारे भाव उज्जवल तो मैं मागेशी का बहुत धन्यवाद करता हूँ और इस समय मेरे पास जो समय है उस समय के अनुसार हमारे बीच में हमारे आश्रम के दृष्टाता बिजनोर से चल करके आदरणीय जी यहां पधारे हैं मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और इस समय निवेदन करूंगा आदरणीय सुभाष जी ना जहां हो कौन है ना तो ये अपडेट इसको भी रिकॉर्डिंग हो रहा है ओ इनके गीत गाए जाते हैं पंडस्त पारिपत्य अमरोहस से चर्चा किए हैं शायद और मंदिर जो आवाज़ों उधर के भी तगाए जाते हों आपने कई बार सुने इसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं इन्हीं के लिखे गीत हैं हमारे बच्चों ने सुनिया। Om oh, om oh. <laughs> और ये पूजा माता प्यारे इस समय प्रभु शिव जी महाराज का पचासवा निर्वाण दिवस अर्ध शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है उनके विचारों को पढ़कर के व्यक्ति खो जाता है डूब जाता है और अपने जीवन में आचरण करने का प्रयास करता है उनके पुस्तकों को पढ़ा खूब अच्छे प्रकार से इतने संदेश और उपदेश उनके लिखे हुए वचनों में प्राप्त होते हैं जब भी उन पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन को सार्थक तो बना सकता है गया भगवान से मांग बंदे मान तू भगवान से क्या मिले उसकी शरण में आए अपने अंतरकरण को शुद्ध बना करके बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है तो उसे ओम ओवि चित्र भगवान के शरण में आकर के उपासक कुछ याचना करता है प्रार्थना करता है इस वेद के मंत्र में भी कुछ सांकेतिक भाषा में प्रभु से कुछ याचना की है अनेक प्रकार के श्रेष्ठ उत्तम धनों की याचना की गई है इंद्र श्रेष्ठ ऐश्वर्यों के मालिक मेरे में भी जितने धारण करवा दो अर्थात हमें ये सब श्रेष्ठ उत्तम धन प्राप्त कराओ दो ये सारे रूप में तात्पर्य है मैं अपने इस धन के माध्यम से इस मंत्र का तार्पण्य आपकी सेवा में एक है। का बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही गीत सार्वजर से प्रार्थना करते हुए कि हमें कैसा मन दे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ तीन चार दिन पहले 80 वर्ष पूरे किए हैं और आज भी वो जैसा हमें गीत रहे हैं। भगवान को 100 वर्ष हम की शुभकामनाएं रोजर ताली बहुत जीवन करते के इस से से भाव क्योंकि कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है मेरे बीच में एक ऐसे व्यक्ति बैठे है जिन्होंने देश की आजादी में कार्य किया है और आजाद होने के बाद घर नहीं बैठ के और इतनी अवस्था होने के बाद ही सीनियर सिटीजन जेलों में जाकर के जो कैदी पा जाते हैं उनके जीवन के, के लिए ऋषि की भावना को के लिए महाराज जी की किताबों को तो पहुंचाने तक अब तक जो है निरंतर जेलों में जाकर के सुधार के कार्य में लगे हुए हैं मन को समेत दे पा मन से प्रार्थना एक बार आपको दर्शन देंगे आदि भाट्य जी आप सर, जो ये है, साल पहले मैं इसमें आया था वो मेरा जो अनुभव है जो सुनना चाहेगा वो इससे अलग से मैं उनको सुनाऊंगा और दूसरी बात वो ये कहना चाह रहा हूँ जो हमारे बघेल जी ने आपको बताया ये एनसीसी के कैडेट बैठे हुए हैं मैं नोबल प्राइज विनर से कि उसके भाई से मैंने इंटरक्शन किया नोबल इंडियन खुरा से मैंने उसे भाई से पूछा तेरे भाई में क्या खास खूबी थी तो वो बच्चों आपके लिए है उसने मेरे को बताया कि वो उसका मोटो ये था वर्क वर्क वर्क टेल यू आर टू टायर टू वर्क वर्क और और दूसरी जी जी ने ने कही ने, जब प्राइज प्राइज उसको मिलने वाला था था उसने अपना नाम दिया हुआ था, तो साथियों ने पूछा कि विनर में विनर क्या चांस है तो उसने क्या कहा था फाइनल टू माय हार्ड एंड वर्क तो ये जो की वाणी का का गया है, वो ये ही है ये कि तुम्हारी हार्ट एंड उसकी दृष्टि के नहीं होगा, जो, जो सुसाइड हो रहा है आजकल, वो इसीलिए हो रहा है कि उसको भूल गए बहुत बहुत धन्यवाद इस समझ में भी कितना जोश है और बहुत सारी बातें जुड़े हुए हैं हमारे ज्ञान की बातें आप संपर्क में रहेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा मैं आपको धन्यवाद करता हूं यहां मुझे आशीर्वाद साथ साथ तो देंगे लेकिन सूचना देने में अनिवार्य कर नंबर एक बात ये यहाँ से जाने के बाद शाम को साढ़े चार से लेकर के सवा छह बजे तक हमारा इसी प्रकार से सत्संग का कार्यक्रम चलेगा आई है सबका आदर मान में, तो आप में करूंगा आपको हमेंगे हमें आप और रात्रि को उसके बाद हमारी साधना स्वामी करवाते वो चलेगी रात्रि को जो है आठ बजे से लेकर के दस बजे तक भजन संध्या का काम कार्य चलेगा हमारी ये बहने भी आएंगे ओम प्रकाश जी पार्टी से आ रहे हैं वो भी आपको सुनाएंगे।, माने सुनाएंगे इसलिए आज का दिन जो है समय अपना ताकि आप सुन सके इस समय में सबसे माफी चाहता हुआ पूजा पाठ स्वामी सितेश्वर जी महाराज से प्रार्थना करूंगा वो हमें आशीष वजन देंगे और उसके बाद भोजन के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ यक्षशाला में कोई भोजन ही करेगा चंद्र पर कोई नहीं करेगा दाएं हाथ को पर ठीक बैठकर के करेंगे, बैठ करके महाराज हम सबको अपना आशीर्वाद देंगे इससे डालू पवित्र दर्शन तो नहीं किए जी महाराज जी लेकिन द्रो में हूँ उनकी दशा तो उनके आपके तो बहुत बताई है तो माता शांति देवी कि हमारे उपासना करते थे ऐसे करते अमीर होती है पुस्तकों में तो, तो थी लेकिन जो एक व्यक्ति जिनके साथ रहे वो बताएं कि बताए उसी प्रकार में साधना की वो ऐसे कब करते थे, थे, थे, थे, थे वो करते थे, सब क्रिया उन्होंने बताया वैसा करने का प्रयास किया तो मैं छोटा सा किसान का पुत्र हूँ थोड़े दिन की सर्विस भी मैंने की और उनके मार्गदर्शन में अपने आप को ढालने का प्रयास किया घर से निकल के सर्विस बीच में ही छोड़ के पान रहा ग्यारह साल और ग्यारह बारह साल संस में हो गए और ये उनकी कथा मैं बहुत बहुत उनका आभारी उन्होंने साधना सपोवन में भी ली के देखा दू उसी कुठिया में रह के भी मैंने बीते हिसाब से साधना महा की तो उनका मैं बहुत बहुत अनुग्रह मान कर ऐसे माता अपने आप को तकवाने वाली जिन्होंने शास्त्र पढ़ा उनकी में पढ़ी ऐसी डायरी रोज लिखते थे कदम मैं भी डायरी लिखूँ मैं भी डायरी लेता है और वो डायरी हमारे ही मार्गदर्शन करता हमको एक चीज पत्र दिखाते तो उनके लिए मैं कोटी कोटी नमन करता हूँ वंदन करता हूँ उनका परिवार भी उनके पुत्र भी उसी मार्ग पर चले कभी कभी छात्रा बनते रहे तो ऐसे महात्मा के लिए हम सब को नतमस्तक होना और उनकी तिहाई मार्ग दिखाया उन्होंने उपवास का, का, का, तप एकांतवास क्या क्या लाभ होता है सचमुच इस प्रकार की अनुष्ठान एक लिफ्ट का काम करती है लिफ्ट में बैठिए बटन दबा है चौथी मंदिर पर पहुंचती तो ये उपवास ये एकांतवास उनका पालन करना हम सब के लिए बहुत बहुत लाभकारी होता है मैं आपसे निवेदन करूंगा जो तो साधना में आगे बढ़ना चाहते हैं वो उनका प्रयास प्रयास कर पुस्तक पद पर, पर चलने का पुस्तकों से हमें बहुत सहायता मिलती है बहुत ही अच्छा अच्छा बड़ा सुखद लगता लग है एक बार आया वहाँ अफ्रीका में गए वहाँ इन लोगों से उनसे लाभ उठाया तो इस प्रकार के जीवन सर को प्रेरणा देने वाले हैं हम सबको इससे लाभ सब करें धन्यवाद है आप आपने ने, ने यहाँ की सब बातें सुनी और वहाँ भी सुनना हम सब कैसे बनते हैं सुनने से बनते हैं ज्ञान का मार्ग कान के मार्ग से प्रविष्ट होता है प्रविष्ट होता है आचरण करते तो आप सबका खूब खूब धन्यवाद यहाँ हम सब और इन सीखने की जानने की चेष्टा कर कौन सी ऐसी चीज है जिस सबने जिसने हम संपोर्ट कर दिया स्थान पर ला के व्यक्तिगत हमारा क्या संबंध है उससे कुछ संबंध नहीं हम जी कहाँ कहाँ से आए हैं एक ही आशा लेके सब का साधन है ईश्वर के पद का साधन है इस साधन से हम ईश्वर को पाते हैं तो सब दुख हमसे छूटते हैं सब प्रकार से सुख प्राप्त करते हैं तो इस पर हम सबको बड़ी श्रद्धा करना चाहिए मानना चाहिए सॉली मा अलैका बहुत-बहुत धन्यवाद आज अंत तो में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय रवि जी बलारा जो यहां की व्यवस्थाओं को सुसभाते हैं आपको यहां की गतिविधियों और आगामी कार्यक्रम से सरेंगे आदरणीय बलारा जी जी बोलिए वन पास ले चुके हैं ओ मात्री शक्ति धार्मिक सबसे सब पहले मै महात्मा के पचासवे निवारण दिवस पर आप का यहाँ पहुंचने पर भव्य स्वागत करता हूँ दर्शन योग है में प्रतिदिन सुबह सात बजे से आठ बजे तक यज्ञ किया जाता है और जो विद्यार्थी यहाँ प्रवेश करता है उसको कठिन अनुशासन के अंदर से गुजरना पड़ता है स्वामी जी ने इस दर्शन योग महाविद्यालय कि ये बहुत ही सुव्यवस्थित नियम बना हुए हैं हम उन नियमों से एक सूत्र ही इधर उधर नहीं हो सकते इस महाविद्यालय को आरंभ हुए एक वर्ष चार पांच महीने हो गए हैं यहाँ सत्रह ब्रह्मचारियों ने समय समय पर भाग लिया परंतु केवल दो ही ब्रह्मचारी उन नियमों का पालन करके और अनुशासन में रह सके अब वर्तमान में वही ब्रह्मचारी यहाँ अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं स्वामी जी और आचार्य उन दोनों को अपनी मेहनत और लगन के साथ दोनों को वेदों वेदों के शिक्षा जैसे महर्षि ने वैदिक पद्धति इस शिक्षा का वर्णन किया है उसी के अनुसार दोनों कर्मचारियों को पठन पाठन कराया जाता है उसके अतिरिक्त जो गृहस्थी हैं उनके लिए भी यहाँ ढाई बजे से लेकर साढ़े तीन बजे तक क्लास लगती है मेरी आपसे नंबर निवेदन है यदि कोई लाभ उठाना चाहे तो प्रतिदिन ढाई बजे से साढ़े तीन बजे तक दर्शन महायोग विद्यालय में आकर वेदों के बारे में दर्शनों के बारे में ईश्वर भक्ति के बारे में अपना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं इसके अतिरिक्त मेरे पास दो सूचनाएं हैं पहली सूचना है जिसके बारे में आप कुछ ही लोगों को ज्ञान होगा कि हमारा नया वर्ष सृष्टि सम्मत कब आरम्भ होता है हम विदेश विदेशियों की चहल पहल में मगन होते हुए इकतीस दिसंबर को नया वर्ष मनाते हैं की बात है जो दिन दिन था उसको हम भूल तो उसी हमें अंतर्गत एक में कार्यक्रम 28 मार्च को किया जाएगा सृष्टि पता होता है है और वो दिन 28 मार्च मंगलवार पड़ता तो आप से निवेदन है कि आप उस दिन कार्यक्रम में हिस्सा ले डॉ कमलेश कुमार शास्त्री जी अध्यक्ष संस्कृत विभाग अहमदाबाद यूनिवर्सिटी गुजरात एयपर आ रहे हैं वो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से बताएंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कब हुई और कैसे हुई आप अवश्य इसका लाभ उठाएंगे मैं आपको ये भी बता दूं की अठाईस मार्च को सृष्टि उत्पन्न हुए एक करोड़ एक अरब छियानवे करोड़ 8 लाख तिरपन 117 वर्ष पूरे हो जाएंगे और उसी दिन से एक सौ वर्ष आरम्भ हो जाएगा तो आप इसका लाभ उठाएं। दूसरे प्रतिनिधि सभा में हर महीने पहले रविवार को सत्संग का आयोजन सभा द्वारा किया जाता है आप हर महीने के पहले रविवार को उसका लाभ उठा सकते हैं मैं पुनः इस दर्शनीय योग महाविद्यालय में आने का आपका उन्हें पुनः स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि आप समय समय पर यहां दर्शन देते रहेंगे और विद्वानों का लाभ उठाते रहेंगे आदरणीय स्वामी जी महाराज आचार्य जी जी आचार्य बगी जी और खुद खुद के विमान दूर दूर तो से पधारे हुए मैं इन सबको नमन करता हूं और आप भी काफ़ी दूर दूर से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं मैं आपका भी अपने दिल से स्वागत करता हूं और आपको जैसे मालूम है कि कल दो के कार्यक्रम की पूर्वोति होनी है उसमें मैं आप सबको निमंत्रण देता हूँ आप जैसे जहाँ आकर आपने इस के उनकी शोभा बढ़ाई है वहाँ भी अक्के का दिन है तो उसमें जो, जो जो विचित्र जो, जो कार्यक्रम होने जा रहा है जो हमारे महात्मा भ्रभु आश्वर्षी महाराज जी के साथ मिलकर उन्हें जब जो कार्यक्रम करते रहे उन विद्वानों को उन ग्रंथियों को हम कल सम्मानित करेंगे वो तो कुछ विद्वान जो यहाँ पर होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा जो ईश्वर के पास जा चुके हैं उनकी फैमिली के मेंबर्स को, उसका बेटा हो उसकी बेटी हो उसका कोई भी उसके जो परिवार में उपस्थित होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा तो उसमें मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कल आप बड़ी संख्या में वहाँ पर पधारें और आप सबको आशीर्वाद भी प्रदान करें इसके साथ मैं आपको तपमान आश्रम श्रम दे उसके लिए भी आपको आमंत्रित कर रहा हूँ उसका कार्यक्रम दस मई से 14 मई 10 मई से 14 मई तब पाँच दिन का कार्यक्रम हर पाल दिन होता है तो उसमें भी आप पढ़ाए उसमें इसके साथ साथ स्वामी स्वामीक्षी महाराज का स्मृति दिवस भी मनाया जाता है तो अखिले दिन उनका स्मृति दिवस भी मनाया जाएगा इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता का दिल, दिल से रुत रुत करता और ओम ओम शांति शांति थोड़ा तो प्रार्थना ये पर कोई भूजा नहीं करेगा इन जो पीठ और छठी चंद्र इस पर नहीं करेंगे बाहर पटियां लगे करेंगे और अपने पत्थर जो है खाने घने के बाहर जो है यहाँ सफाई का विषय रखा जाता है है के अंदर डालेंगे और कहीं नहीं आप रखेंगे इस बार करेंगे बारे को मैं स्वामी विवेकानंद मैं प्रार्थना करूंगा वो शांति पार्ट कर भारत माता की गौ माता का हो आज समाज उम्र ओम का झंडा ऊँचा रहे उनका उनका वेद की ज्योति जलती रहे अभिवादन सभी सभी का नमस्ते धन्यवाद जो लोग आश्रम के दाम देना चाहते हो मुझे दे देंगे बिल्कुल को देना चाहते हैं पूजा दे दें या ये अपेक्षा है इस यहाँ धन्यवाद अपने पट्टियों भोजन कीजिए शाम को ठीक साढ़े चार बजे आप सौ में कार्यक्रम रहेगा धन्यवाद